मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय सज्जनों और नासिक के सभी अग्रगणी मित्रों मैं आजादी बचाओ आंदोलन के काम में लगा हुआ हूं। ये काम मैं कोई बहुत खुशी से नहीं कर रहा हूं मेरे दिल में कुछ दर्द है इस देश की हालत को देखकर। कर ये उसका परिणाम है आजादी बचाओ आंदोलन और ये दर्द क्या है दर्द यह है कि हिंदुस्तान की जो हालत है आज के समय में माने आजादी के 50 साल के बाद भी तो इतनी दर्दनीय है इतनी शोचकारक है परेशान करने वाली है कि जो किसी भी संवेदनशील आदमी को अंदर से हिला सकती है मुझे जो सबसे बड़ा दुख है इस देश की हालत के बारे में वो दुख इस बात का है कि ये देश आजाद जरूर हुआ है और एक तरफ हम आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती की बात भी कर रहे हैं लेकिन सच्चाई में ये देश जितना गुलाम अंग्रेजों के जमाने में था उतना ही आज भी है बस फर्क कितना है मैं उसको ऐसे कहता हूं कि आजादी के पहले इस देश में गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था और आजादी के बाद इस देश में काले अंग्रेजों का शासन चल रहा है माने जो लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं जो राज कर रहे हैं वो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी हैं लेकिन आत्मा उन सब की अंग्रेजियत वाली है और मुझे दुख एक दूसरी बात का और है कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था इस देश की आजादी का वो सपना कहीं से भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता इस देश की आजादी के लिए जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे जो आंदोलन में लगे हुए थे उन क्रांतिकारियों के मन के सपने क्या थे तो सभी लोग ऐसा मानते थे कि जब आजादी मिल जाएगी तो इस देश में रामराज्य आ जाएगा अंग्रेजों की त्रासवादी सरकार से मुक्ति मिल जाएगी और जब रामराज्य की कल्पना होती थी उन क्रांतिकारियों के मन में दिलों में तो वो क्रांतिकारी अक्सर दो तीन बातें कहा करते थे एक बात तो यह कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस देश में कोई भी गरीब नहीं होगा दूसरी बात यह कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस देश में कोई बेरोजगार नहीं होगा तो यहां से गरीबी खत्म हो जाएगी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तीसरी बात यह कही जाती थी कि अंग्रेजों की सरकार हिंदुस्तान की जनता को जिस तरह से लूटती है जिस तरह से परेशान करती है आजादी मिलने के बाद जो सरकारें बनेंगी वो हिंदुस्तान की जनता को नहीं लूटेंगी और वो उस देश की जनता को परेशान नहीं करेंगी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस देश में कही जाती थी जिसको करीब करीब हर बड़ा क्रांतिकारी नेता कहता था गांधी जी भी उसको कहा करते थे एक बार गांधी जी से पूछा गया था कि आजादी के बाद के हिंदुस्तान के बारे में आपका सपना क्या है एक विदेशी पत्रकार था उसने पूछा था बापू से कि जब आजादी मिल जाएगी भारत को तो कैसा हिंदुस्तान का कल्पना कैसी हिंदुस्तान की कल्पना आपके मन में है तो गांधी जी ने एक ही लाइन में जवाब दिया था उसका कि आजादी के बाद के भारत में अगर अंग्रेज चाहेंगे तो रह सकते हैं मुझे अंग्रेजों से कोई नफरत नहीं है अंग्रेज चाहेंगे तो हिंदुस्तान के मेहमान बनकर रह सकते हैं लेकिन अंग्रेजियत नहीं रहेगी तो उस पत्रकार ने पूछा कि बापू यह अंग्रेजियत से आपका मतलब क्या है तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजियत का माने है हिंदुस्तान की वो सारी की सारी व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई है उदाहरण के लिए अंग्रेजों की चलाई हुई शिक्षण पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे अंग्रेजों की चलाई हुई न्याय पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे अंग्रेजों की चलाई हुई शासन पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे अंग्रेजों की चलाई हुई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे तो वो कहा करते थे कि जब अंग्रेज चले जाएंगे और स्वराज आ जाएगा तो हिन्दुस्तान में ये कोई भी व्यवस्था नहीं चलेगी जो अंग्रेजों ने चलाई है और आजादी के बाद हम इस देश में एक स्वदेशी की व्यवस्था चलाएंगे। है गांधी जी के रामराज्य के सपने में सबसे मूल बात यही थी और उन्होंने एक बार और कह दिया था एक और दूसरे पत्रकार के जवाब में कि यह रामराज्य कैसा होगा तो गांधी जी ने कहा कि मेरे रामराज्य की कल्पना है जिसमें ग्यारह व्रत देश की नीतियों के रूप में चलाए जाएंगे तो वो ग्यारह व्रत कौन से हैं जो उन्होंने दिए इस देश के लिए सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य असंग्रह और ऐसे ऐसे ग्यारह व्रत हैं उनमें एक महत्वपूर्ण व्रत है स्वदेशी और वो कहते थे कि स्वदेशी के बिना रामराज्य हो नहीं सकता ऐसी ही कल्पना गांधी जी जैसे बहुत सारे दूसरे नेताओं की भी थी जैसे कभी कभी मैं एक दूसरा उदाहरण और देता हूं कि श्री सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी और उसका ऑफिस हिंदुस्तान में नहीं था हिंदुस्तान के बाहर था और वो एक अपने तरीके से क्रांतिकारी तरीके से हिंदुस्तान को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनका भी एक बहुत ऐतिहासिक भाषण रेडियो पर टेलीकास्ट हुआ था जो उन्होंने रंगून से दिया था उस भाषण में उन्होंने भी यही कहा था माने गांधी जी सत्य अहिंसा सत्याग्रह के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस वो सारे तरीके अपनाना चाहते थे जिससे अंग्रेजों को मारकर भगाया जा सके फौज भी बनानी है आक्रमण भी करना है मार भी देना है अंग्रेजों को कोई सिपाही मिल जाएगा तो उसको नमस्ते नहीं कर लेना है तो दो अलग अलग एक्सट्रीम के नेता थे इस देश में एक बाजू में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तांत्या टोपे और ये सब थे और दूसरे बाजू में महात्मा गांधी और ऐसे तमाम दूसरे लोग भी थे लेकिन सपनों में कोई अंतर नहीं था मैं जो कहना चाहता हूं वह ये कि जो सपना महात्मा गांधी का था हिंदुस्तान के बारे में वही सपना सुभाष चंद्र बोस का भी था और वो भी यही कहा करते थे कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस हिंदुस्तान में हमारा सब कुछ जो है हिंदुस्तानी तरीके से चलेगा अंग्रेजों के तरीके से हम कुछ भी नहीं चलाने वाले इस देश में अंग्रेजों की कोई भी नीति इस देश में नहीं चलेगी तो उनके सपने गांधी के सपने हिंदुस्तान के उन करोड़ों क्रांतिकारियों के सपने जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की वो कोमोवेश एक जैसे थे एक दो डिग्री का फर्क हो सकता है इससे ज्यादा फर्क नहीं था उन सपनों में मुझे जो दर्द है वो इस बात का है कि आज आजादी के पचास साल में उन सपनों का क्या हुआ क्या हुआ इस देश में कौन सा ऐसा ग्रहण लग गया इस देश पर कि ऐसा अच्छा देश जिसके बारे में सारी दुनिया में कहा जाता था कि जगत गुरु है वो देश आज गड्ढे में गिरने की तैयारी पर है क्या हो गया है ऐसा कौन सी प्रॉब्लम है मैं कभी कभी बुजुर्गों से बात करता हूं सीखने के लिए मेरे घर में मेरी एक दादी मां है जो आजादी की लड़ाई में शामिल थी 1942 की लड़ाई में शामिल थी शायद उसी के संस्कार मुझे मिले हैं तो कभी कभी मैं जब उसके पास जाता हूं उससे बातें करता हूं तो पूछता हूं कि आप लोगों ने जब अपनी जान को हथेली पर लेकर 42 की लड़त में घर छोड़कर क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने का संकल्प लिया था तो कौन सा सपना था आपके मन का तो वो कहती है कि सपने तो हमारे बहुत ऊंचे थे तो मैं उससे पूछता हूं कि तुमने तो सीधे देखा है मैंने तो देखा नहीं मैंने सिर्फ सुना है उन सपनों के बारे में आपको क्या लगता है तो वो कहती है कि अब मुझे शर्म आती है कि हमने ऐसे देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी है इससे ज्यादा अफसोस का कोई दूसरा वक्तव्य हो नहीं सकता एक ऐसे व्यक्ति का एक ऐसी महिला का जो खुद शामिल थी बयालीस की लड़ाई में ऐसे और भी बुजुर्गों से मैं मिलता हूं सब लोग एक ही बात कहते हैं कभी कभी तो एक्सट्रीम का जवाब मुझे मिलता मैं तो पूरे देश में घूमता हूं लोगों की प्रतिक्रियाएं भी पूछता हूं तो अक्सर बुजुर्ग लोगों की प्रतिक्रियाएं जो मुझे मिलती हैं, तो यहां तक मिलती हैं कि राजीव अंग्रेजों का राज्य आज से ज्यादा अच्छा था यह भी लोग कह देते हैं मुझको कई बार तो मैं उनसे पूछ लेता हूं कि क्या आपके मन की गुलामी अभी तक गई नहीं है जो आप कहते हैं कि अंग्रेजों का राज्य आज से ज्यादा अच्छा था तो वो कहते हैं कि ये मन की गुलामी नहीं है ये हम अपने दर्द से कह रहे हैं खुशी से नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजों का राज्य आज के राज से ज्यादा अच्छा था और अक्सर मैं पूछता हूं कि उदाहरण के लिए बताइए कौन सी ऐसी चीज थी तो कहते हैं कम से कम सुरक्षा तो थी कम से कम हमारे मन के संकल्प तो थे कम से कम इतने मानसिक रूप से तो गुलाम नहीं हुए थे जो आज तो ऐसे जवाब अक्सर सारे देश में सुनने को मुझे मिलते हैं तो दुख और बढ़ जाता है कि क्या सपने देखे थे इस देश के लिए कभी कभी मेरे मन में ऐसे कल्पनाएं अजीबोगरीब आती रहती हैं मैं कभी कभी सोचता हूं मान लीजिए वो सारे के सारे क्रांतिकारी जो कुर्बान हो गए इस देश की आजादी के लिए स्वर्ग से कभी कल्पना करिए वापस आ जाए इस जमीन पर और देखें इस देश को कि देखें हमारे हिंदुस्तान को जिसको हम आजाद करवा के लाए थे और सौंप कराए थे उस देश का क्या हाल है अगर मान लीजिए वो आ जाएं ऐसी कोई व्यवस्था हो प्रभु की कृपा हो जाए तो मैं आपसे बहुत दर्द से कह रहा हूं कि वो आज के हिंदुस्तान को देखकर शायद आत्महत्या करना पसंद करेंगे ऐसा देश है जिसमें हम रह रहे हैं यह कैसे हो गया है हुआ है तो कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी कहीं कोई चूक हुई होगी कई बार क्या होता है कि जब खुशी बहुत ज्यादा होती है ना तो अपनी गलतियां पता नहीं लगती शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा 1947 में क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा थी सरकार बनाने की और सत्ता हासिल करने की तो उसमें क्या क्या गलतियां हुई वो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा और आज यह लगता है कि अगर थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता तो देश की यह दुर्दशा नहीं होती जो आज हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने क्या दुर्दशा है इस देश की मेरे मन में जो दर्द है उसमें एक सबसे बड़ा दर्द यह है कि इस देश से अंग्रेज चले गए 1947 में लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई इस देश से और अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में अंग्रेजियत और गहरी होती चली गई है माने जितनी अंग्रेजियत इस देश में आजादी के पहले नहीं थी उससे कई गुना ज्यादा अंग्रेजियत इस समय देश में हर तरफ दिखाई देती है जीवन के हर क्षेत्र में वो चाहे राजनीति हो वो चाहे अर्थव्यवस्था हो वो चाहे समाज की व्यवस्थाएं हो वो चाहे हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हो हर जगह वो अंग्रेजियत के दर्शन मुझे होते हैं जिस अंग्रेजियत को भगाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां कर दी अपने जीवन की वो अंग्रेजियत क्या है उसको समझना चाहिए और गलती क्या हुई है गलती हुई है गांधी जी ने जो देखा था उसके ठीक उल्टा हुआ है गांधी ने तो देखा था कि अंग्रेज चाहे तो रहे अंग्रेजी चली जाए लेकिन हुआ उसका उल्टा अंग्रेजों को भेज दिया गया और अंग्रेजियत को इस देश में बाकायदा रखा गया और ना सिर्फ रखा गया इस पर ताली बजाने की बात नहीं है यह दुख की बात है जो मैं कह रहा हूं और आप लोग इतना तो समझिए कि कब ताली बजानी चाहिए कब नहीं बजानी चाहिए तो दुख जो है वो ये है कि अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन अंग्रेजियत तो गहरी होती चली जा रही है लगातार इस देश में और इसलिए मैं कहता हूं कि क्या कोई आजादी आ गई है इस देश में जिस अंग्रेजियत से आजाद होने की हमारी कल्पना थी हमारे संकल्प थे उस अंग्रेजियत से कहीं हम आजाद दिखाई देते हैं उदाहरण के लिए अंग्रेजों के जमाने में इस देश में मानसिक गुलामी मानी जाती थी कि ज्यादा थी और वो मानसिक गुलामी में क्या होता था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरकार इतने अत्याचार करती थी इतना लोगों के ऊपर दुष्कर्म करती थी इतना लोगों को प्रताड़ित करती थी फिर भी अंग्रेजी सरकार के जो बड़े अधिकारी थे उनका हिंदुस्तान में स्वागत होता था जैसे मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि सन 1911 में अंग्रेजों का राजा आया था इस देश में उसका नाम था जॉर्ज पंचम अंग्रेजी में उसको जॉर्ज फिफ्थ भी कहते हैं तो जॉर्ज पंचम आया था इस देश में हिंदुस्तानियों में क्रांतिकारियों का एक समूह था जो मानता था कि जॉर्ज पंचम को इस देश में नहीं आना चाहिए तो वो समूह उसका विरोध करता था लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे लोगों का भी एक समूह था जो जॉर्ज पंचम का स्वागत करता था तो जॉर्ज पंचम का स्वागत करने वाला समूह कौन सा था जॉर्ज पंचम का स्वागत करने वाला समूह था जिनको अंग्रेजों की सरकार से कोई न कोई मुनाफा मिलता था जिनको अंग्रेजों की सरकार से कोई ना कोई सुविधा मिलती थी जो अंग्रेजों की सरकार के पोषित किए गए तंत्र से अपने आप को जोड़कर रखते थे तो ऐसा एक वर्ग था इस देश में या हम उसको बहुत ब्लंट भाषा में कहें तो अंग्रेजों का चाटुकार वर्ग था इस देश में साइकोफेंट थे कुछ अंग्रेजों के तो जो अंग्रेजों का चाटुकार वर्ग था वो अंग्रेजों के स्वागत में लगा रहता था अंग्रेजों के गुणगान में लगा रहता था ये अक्सर होता था तो 1911 के साल में जब जॉर्ज पंचम आया इस देश में तो जो लोग अंग्रेजों के साइकोफेंट माने जाते थे चाटुकार माने जाते थे उन लोगों ने जॉर्ज पंचम का खूब जबरदस्त तरीके से स्वागत किया था उस समय मैं आपको याद दिलाऊं श्री स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने यह कहा था कि काश यह देश आजाद होता तो हमको यह दुर्दिन नहीं देखना पड़ता दुर्दिन क्या था कि जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तानी लोग ही खड़े हुए हैं इसको तिलक जी दुर्दिन मानते थे कि यह दुर्दिन तो ना देखना पड़ता अगर हम आजाद होते तो तो इतनी बड़ी बात जो उन्होंने कही ये कोई छोटी बात नहीं थी कि कहा शम आजाद होते तो ये दुर्दिन तो न देखना पड़ता जो हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों का स्वागत किया जा रहा है और उसका स्वागत किया जा रहा है जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है जो हमको मारता है जो हमको पीटता है जो हमको लूटता है ऐसे राजा का स्वागत होना चाहिए या बहिष्कार होना चाहिए तो उनके ग्रुप की तरफ से उन्होंने कोशिश की थी और बहिष्कार का कॉल दिया था कि जॉर्ज पंचम का हम बहिष्कार करेंगे लेकिन चूंकि अंग्रेजों का शासन था अंग्रेजों की व्यवस्था थी इस देश में तो अंग्रेजों का शासन और अंग्रेजों की व्यवस्था के कारण देश के लोग मजबूर थे कि सरकार अंग्रेजों की है तो अंग्रेजों की सरकार है तो वो जो फैसला करेगी वो मानना पड़ेगा देश के लोगों को तो अंग्रेजों की सरकार ने यह फैसला कर लिया था कि जॉर्ज पंचम का हिन्दुस्तान में स्वागत होना चाहिए तो मजबूरी थी देश के लोगों की क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो वो मजबूरी मुझे समझ में आती है कि 1911 के साल में चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान में आना एक बड़ी दुर्घटना थी और तिलक सात के शब्दों में कि ये दुर्दिन न देखना पड़ता अगर हम आजाद होते ये बात एक बाजू में थोड़ी देर को रख दें फिर हम कल्पना करें कि अभी इस साल आजादी के पचासवें साल में अक्टूबर के महीने में 12 तारीख को जब ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान में आई तो क्या सिर पीटे अपना हम क्योंकि अभी तो यह बात समझ में नहीं आती हम तो 1911 में गुलाम थे हम तो मजबूर थे तो क्योंकि 1911 में हम गुलाम थे मजबूर थे इसलिए जॉर्ज पंचम का स्वागत करना हमारी मजबूरी थी अब उन्नीस में हम आजाद हैं हिंदुस्तान आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है पचास साल हो गए हैं गुलामी जा चुकी है यहां से अंग्रेज जा चुके हैं तो आजादी के पचास साल में रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने की कौन सी मजबूरी है हमारी कौन सी मजबूरी है यह समझ में नहीं आता मुझको और यह मजबूरी किसी एक दो संस्था की तरफ से दिखाई गई होती किसी व्यक्तिगत स्तर पर किसी ने दिखाई होती तो समझ में आता है लेकिन ये मजबूरी सरकार ने दिखाई हमारी और उसको हम कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी सरकार है भारत की सरकार है तो भारत की सरकार की वो कौन सी मजबूरी है कि आजाद पचास साल के बाद भी हमें ब्रिटेन की रानी का वैसे ही स्वागत करना पड़ता है जैसे हम गुलामी के दिनों में किया करते थे ये कौन सी मजबूरी है और अगर कोई मजबूरी है तो उसे समझना चाहिए हमको क्योंकि यह मजबूरी कोई भारत सरकार की नहीं है यह पूरे राष्ट्र की मजबूरी है जब जॉर्ज पंचम आया था 1911 में तो उसका 21 तोपों से स्वागत किया गया था क्योंकि हम गुलाम थे अब आजादी के 50 साल में जब रानी एलिजाबेथ आई तो उसका भी इक्कीस तोपों से स्वागत किया गया क्योंकि हम आजाद हैं यह तर्क कुछ समझ में आता जब जॉर्ज पंचम आया था इस देश में तो उसके पास ना तो वीजा था ना पासपोर्ट था क्यों नहीं था वीजा और पासपोर्ट क्योंकि जॉर्ज पंचम राजा था इंग्लैंड का और हम थे गुलाम इंग्लैंड के तो उसको हिंदुस्तान में आने के लिए ना तो वीजा की जरूरत थी ना पासपोर्ट की जरूरत थी तो ये बात 1911 में समझ में आती है लेकिन आज उन्नीस में जब महारानी आई इस देश में तो उसके पास भी वीजा नहीं था पासपोर्ट नहीं था तो यह मजबूरी अब क्या है उस समय की मजबूरी तो हमको समझ में आती है कि हम गुलाम हैं इंग्लैंड के तो इंग्लैंड का राजा हमारा राजा है तो उसको लाने के लिए हिन्दुस्तान में ना तो वीजा की जरूरत है ना पासपोर्ट की जरूरत है तो उन्नीस के साल में तो हम आजाद हैं और आजादी के पचास साल पूरे कर चुके हैं तो अब यह कौन सी मजबूरी है कि रानी एलिजाबेथ को भी हिंदुस्तान में बुलाया गया बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के अब क्या मजबूरी है और मजबूरी इससे भी ऊपर चली गई कम से कम 1911 में जो मजबूरी नहीं थी वो इस साल हमने देखी कि 1911 के साल में कम से कम ये दुर्घटना नहीं हुई थी कि किंग जॉर्ज का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान के किसी बड़े से बड़े नेता का अपमान किया गया हो यह कम से कम नहीं हुआ था 1911 के साल में लेकिन ये इस साल हो गया क्या हो गया कि रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का अपमान किया गया और क्या अपमान किया गया रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए भारत सरकार ने एक निमंत्रण पत्र छपवाया इनविटेशन कार्ड तो उस निमंत्रण पत्र में क्या हुआ कि रानी एलिजाबेथ का नाम ऊपर था और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का नाम नीचे था नियम हमारे देश में क्या है नियम हमारे देश में यह है कि कोई भी बाहर का अतिथि आए चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हमारे देश में हमारा राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है यह नियम है संविधान में है राष्ट्रपति से ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता चाहे बाहर का कितने ही बड़े से बड़ा राष्ट्रपति आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए तो अगर यह नियम है तो हिंदुस्तान में वो कौन सी मजबूरी हुई जिससे रानी का नाम ऊपर गया और राष्ट्रपति का नाम नीचे गया यह बात हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि थोड़ा अभी संवेदना जिंदा है मन में और उसी दिन लगा जिस दिन वो निमंत्रण कार्ड कार मेरे हाथ में आया कि यह कोई बहुत बड़ा अपमान हुआ है इस देश का राष्ट्रपति का अपमान ही नहीं है सारे देश का अपमान है ये तो भारत की सरकार पूरे देश का अपमान कैसे कर सकती है यह मजबूरी समझ में आनी चाहिए तो उस मजबूरी को समझने के लिए हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पत्रकारों को कहा कि देखिए यह इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है आजादी के 50 साल में कि जब सरकार ने खुद राष्ट्रपति का अपमान किया है और राष्ट्रपति का अपमान माने भारतीय संविधान का अपमान किया है क्योंकि राष्ट्रपति और संविधान दो अलग चीजें नहीं है इस देश में संविधान की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ऐसा माना जाता तो ना सिर्फ यह राष्ट्रपति का अपमान हुआ है बल्कि संविधान का अपमान हुआ है और सिर्फ संविधान ही क्यों पूरे राष्ट्र का अपमान हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है नियम और कानून के अनुसार तो वह चूंकि राष्ट्र प्रमुख है तो उसका नाम हमेशा ऊपर जाना चाहिए बाहर का कोई भी अतिथि आएगा उसका नाम उसके नीचे हो सकता है ऊपर तो नहीं हो सकता तो यह मजबूरी कैसे हो गई जब इस बात पर पत्रकारों से बातचीत की तो कई पत्रकारों को लगा कि आपकी बात बहुत गंभीर है तो जिनको लगा कि यह बात बहुत गंभीर है उन्होंने इस बात को फ्रंट पेज पर छापा और जैसे ही दिल्ली के अखबारों में यह बात फ्रंट पेज पर छपी हंगामा मचा फिर और हंगामा जब मचा तो एक पत्रकार ने मुझसे कहा था कि राजीव भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती से ऐसा हो गया हो तो मैंने सहज रूप से कह दिया कि हो सकता है गलती प्रेस में यह निमंत्रण पत्र छपा हो वहां के सब लोग पढ़े लिखे ही हों अंग्रेजी अगर नहीं जानते होंगे तो नाम ऊपर नीचे हो सकता है बहुत स्वाभाविक है ये तो जरूरी नहीं है मैंने मान लिया एक पत्रकार ने मुझे कहा सहज रूप से मैंने भी मान लिया सहज रूप से कि ऐसा हो गया होगा लेकिन शाम को भारत सरकार के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान दिया और वो बयान क्या दिया कि ब्रिटेन की रानी का नाम निमंत्रण पत्र में ऊपर खूब समझ बूझ छापा गया है तो इसके कुछ गहरे अर्थ हैं जब सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट आ गया कि ब्रिटेन की रानी का नाम निमंत्रण पत्र पर ऊपर बहुत समझ बूझ छापा गया है और यह अखबार में छप गया तब तो मुझे लगा कि जरूर कोई सीरियस बात है तो मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वो वकील है मैंने उससे कहा कि भाई तुमको क्या लगता है भारत सरकार ने यह जो कह दिया है इसकी कोई लीगल वैलिडिटी है क्या तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है इसकी लीगल वैलिडिटी हो हो सकता है हो सकता है इसकी कोई लीगल वैलिडिटी हो ये उसने कहा मुझसे तो मैंने कहा कि इस बात को अगर पता करना हो कि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है तो क्या करना चाहिए तो उसने ये कहा मुझसे कि तुमको कोशिश करके देखना चाहिए कि उन्नीस के साल में जो कुछ हुआ है वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया तो मैंने खुद उससे पूछा कि तुमको कुछ मालूम है ऐसी गड़बड़ के बारे में तो उसने कहा मुझे एक बात तो मालूम है कि हिंदुस्तान की आजादी ऐसे ही नहीं आई है हिंदुस्तान की आजादी बाकायदा एक कानून पारित करके आई है उसको इतना तो मालूम था और उसने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक कानून पारित किया गया था जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पारित किया गया था तब उसके बाद हिंदुस्तान की आजादी आई है ये उसने मुझसे कहा तो उसने कहा हो सकता है इस बात की लीगल वैलिडिटी उस एक्ट में कहीं तुमको मिले? तो मैंने कहा मुझे मैं वो देखना है कैसे पता चलेगा उसने कहा मेरे पास तो नहीं है तो मैंने कहा कहीं मिलेगा तो उसने कहा कोशिश करो हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है कहीं मिल जाएगा कोशिश करो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है वहां मिल जाएगा कोशिश हमने की लेकिन नहीं मिल पाया तो फिर क्या किया हम लोगों ने लंदन में हमारे कुछ दोस्त हैं उनकी मदद ली और उनसे कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स की बड़ी लाइब्रेरी है लंदन में पार्लियामेंट की उसमें शायद यह पड़ा होगा आप जरा उसकी फोटोकॉपी कॉपी करा के हमको भेज दीजिए तो वो आ गया वहां से और वहां से जब आया तो सबसे पहले मैंने उस कानून को पढ़ना शुरू किया जिस दिन मेरे हाथ में वो ड्राफ्ट आया उसी दिन मैंने सब काम छोड़कर उसको पढ़ना शुरू किया तो जैसे ही मैंने उस कानून का प्रस्तावना पढ़ा प्रियम्बुल पढ़ा उसी दिन मेरे दिल में एक खटका हो गया प्रस्तावना में क्या लिखा है प्रस्तावना में लिखा है आफ्टर 15 अगस्त 1947 फोर्टी सेवन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी टू डोमिनियन स्टेट्स माने 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है उसकी प्रस्तावना में तो अगर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे तो भारत की इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है फिर क्योंकि डोमिनियन स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता अंग्रेजी की किसी भी डिक्शनरी में आप डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ढूंढिए तो आपको एक ही मतलब मिलेगा डोमिनियन स्टेट्स का माने होता है एक सुपर स्टेट के सबसर्बियट एक छोटा स्टेट माने एक बड़े राज्य के अधीन एक छोटा राज्य तो अगर 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी हैसियत एक डोमिनियन स्टेट्स की है तो इंडिपेंडेंस कहां आई है और हम और पाकिस्तान अगर डोमिनियन स्टेट्स बने हैं तो किसके बने हैं यूनाइटेड किंगडम के माने ब्रिटेन के तो हमारी आजादी की बात कोई कहता है अगर अब मुझको तो मुझे लगता है कि कोई मुझे तमाचा मार रहा है और उस दिन से मैंने यह सोचना शुरू किया है गंभीरता से कि मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी के फंक्शन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम तो डोमिनियन स्टेट्स हैं हम तो आज भी उनके सबसे भी छोटे से राज्य हैं और वो कानून पारित हुआ है चार जुलाई उन्नीस को तो यह तो सिर्फ प्रस्तावना की बात मैं कह रहा हूं उस कानून में बहुत सारी दूसरी डिटेल बातें हैं और वो डिटेल बातें क्या हैं? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में सबसे ज्यादा अगर जानकारी है कहीं तो वो इसी कानून में है और उस कानून को पूरा पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे कि मुझे पहली बार पता चला कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने बाकायदा कानून बनाकर किया है मैंने अब तक तो मैं ये मानता था कि जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा होगा और अंग्रेजों ने पाकिस्तान दे दिया होगा मेरे मन में यही कल्पना थी और शायद बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं इतिहास में भी कुछ इसी तरह की बातें हमको पढ़ाई जाती हैं लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला वो कानून पढ़ने के बाद कि ऐसे ही नहीं हुआ है बाकायदा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए कानून पारित किया गया है और वो कानून पारित किया गया है ब्रिटेन की संसद में और कानून पारित हुआ है 4 जुलाई 1947 को तो 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ है कानून का टाइटल है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लेकिन उस कानून के आधार पर हम बने हैं डोमिनियन स्टेट्स तो वो इंडिपेंडेंस एक्ट कहां से वो तो हमको डोमिनियन स्टेट्स बनाने वाला एक कानून है और हमको ये बात गंभीरता से सोचनी चाहिए और उसी दिन मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न आया कि अगर हम डोमिनियन स्टेट्स हैं तो 50 साल से हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं तो मैंने एक दूसरी बेवकूफी की एक्सरसाइज की उसको मैं बेवकूफी कहता हूं क्या किया मैंने हिन्दुस्तान के कुछ बड़े बड़े नेताओं को चिट्ठियां लिखी और उसकी फोटोकॉपी उसके साथ भेजी और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने मुझे रिएक्शन भेजे कैसे रिएक्शन दे दे हमको पहली बार पता चला है कि भारत का ये कानून की स्थिति के बारे में ये हैसियत है मैंने जो बैठे हैं वहां पार्लियामेंट में जिनको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए था इन सब चीजों का वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारी चिट्ठी पढ़ के हमको पता चला है कि ऐसी बात है अब क्या करूं उस दिन मैं सिर्फ पीटू अपना क्या करूं जिनसे सहारे देश को दिशा मिलनी चाहिए थी इसके बारे में वो खुद कह रहे हैं कि हमको पहली बार पता चल रहा है और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पिछले कई सालों से मौन है इस बात पर क्यों क्यों नहीं इस देश में यह एक राजनीतिक बहस का सवाल बना कि हम अंग्रेजों के डोमिनियन स्टेट क्यों बने क्यों नहीं बना ये सवाल पिछले पचास साल की आजादी में तो उसका एक ही जवाब है कि शायद इस देश के राजनीतिज्ञों को ना देश की चिंता है ना समाज की वो अपनी मौज मस्ती के लिए शायद वहां जाके बैठते हैं अदरवाइज किसी के दिल में दर्द होता तो ये एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न बन जाना चाहिए था और मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि पार्लियामेंट में जितने लोग बैठते हैं उनमें से किसी को मालूम ही नहीं होगा ये मैं भी मैं मानने को तैयार हो सकता है मेजोरिटी लोगों को नहीं मालूम हो लेकिन किसी को भी नहीं मालूम होगा ये मैं मानने को तैयार नहीं और अगर ऐसी स्थिति ये है कि किसी को भी नहीं मालूम तब तो हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम हम चला रहे हैं और जिन लोगों को हम ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाने के लिए भेज रहे हैं उनके बारे में हमको गंभीरता से सोच लेना चाहिए सिर्फ अगर किसी को भी नहीं मालूम है यह तो मैं मानता हूं कि किसी को तो मालूम होगा कुछ लोगों को मालूम होगा दो पांच होंगे दस होंगे लेकिन जिनको भी मालूम है उन्होंने इसको डिबेट का मुद्दा क्यों नहीं बनाया और आजादी के पचास साल में आप ध्यान करिए हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हुआ था स्पेशल सेशन बुलाया गया था पार्लियामेंट का लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन हुई थी और ऐतिहासिक रात को उसी समय हुई थी बारह बजे चौदह अगस्त की रात को इस साल बारह बजे वैसे ही सेशन किया था जैसे कभी हुआ होगा उस समय यह बात उठनी चाहिए थी क्यों नहीं उठी फिर क्यों नहीं किसी के मन में दर्द है इस बात को लेकर कि हम डोमिनियन स्टेट्स हैं अभी भी और अगर हम उस कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स हैं यूनाइटेड किंगडम के तो बात समझ में आती है कि फिर ब्रिटेन की महारानी हमारी भी महारानी और इसलिए यह भी सवाल समझ में आता है कि तब ब्रिटेन की महारानी का नाम ऊपर ही जाएगा हमारे राष्ट्रपति का नाम उसके नीचे ही होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट नेशन हम हैं कहां हम तो डोमिनियन स्टेट्स और जिस दिन मुझे यह पता चला उस दिन से हम लोगों की अंदर की परेशानी बहुत बढ़ गई है और इससे भी ज्यादा दुख एक और बात का पता चला कि कुछ ऐसे भी नियम हैं जो इस देश में चलते हैं जिस दिन यह पता चला उसी के बाद एक दूसरी बात और पता चली कि मान लीजिए कभी इस देश में कोई ऐसी क्राइसिस की स्थिति पैदा हो जाए जिस क्राइसिस की स्थिति में हमारे पास संविधान में कोई प्रोविजन ना हो हमारे पास कोई कानून ना हो उस स्थिति को सुधारने के लिए कोई मान लीजिए स्थिति पैदा हो जाए एक्स वाई जेट तो हमको क्या करना पड़ेगा वेन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश रूल्स वेन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वैन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश ट्रेडिशन मैंने अगर हमारे देश में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई कानून नहीं है कोई नियम नहीं है संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है तो हमको ब्रिटेन की परंपराओं का ही पालन करना पड़ेगा यह भी बात है हमारे यहां तो कैसे मान लें कि हम आजाद हो गए हैं और मैं मानता हूं कि जरूर पचास साल की स्थिति में ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जब हमारे देश में उनका सलूशन ढूंढने के लिए कोई प्रोविजन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में या नियम नहीं होगा तो शायद ब्रिटेन की परंपराओं के आधार पर ही उनके फैसले किए गए होंगे क्योंकि अब हमें मालूम पड़ा है कि हमने खोजना शुरू किया है हो सकता है हमको ऐसे कुछ उदाहरण भी मिल जाएं आने वाले समय में इसलिए हम लोगों के दिल में दर्द है कि एक बाजू में हम कहें कि आजादी के पचास साल और दूसरे बाजू में देखें कि देश की हालत क्या है हम तो उनके आज भी डोमिनियन स्टेट्स हैं और उसी के बाद फिर कुछ बातें और पता चली हमको कुछ बातें और पता चली जिनमें एक सबसे सीरियस बात है कि हिंदुस्तान की जो आजादी आई है वो आजादी नहीं आई है बाकायदा ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए एग्रीमेंट हुआ है अब इस बात को समझिए आजादी लेने के लिए कभी कोई समझौता नहीं होता और मैं मानता नहीं कि आजादी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए समझौता हो सकता या तो हम पूरी तरह से गुलाम होंगे या पूरी तरह से आजाद होंगे आजादी लेने देने के लिए समझौते नहीं होते सत्ता के लिए हो है सकते हैं समझौते आजादी एक ऐसा शब्द है जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में कोई समझौता नहीं हो सकता उसके ऊपर तो जब यह पता चला कि हमको तो आजादी देने के लिए बाकायदा समझौता हुआ है तब तो दिल और बैठ गया हमारा क्यों तो समझौता क्या है? देखना चाहिए पता करना चाहिए तो वह समझौता भी यहां नहीं है वो लंदन में पड़ा हुआ है कहीं और वो समझौता लंदन में पड़ा हुआ है इस शर्त के साथ कि वो बावन साल के लिए टॉप सीक्रेट है फिफ्टी टू ईयर्स के लिए तो बावन साल कब पूरे होंगे नाइन्टी नाइन में पूरे होंगे तो नाइन्टी नाइन तक आप उसको ओपन नहीं कर सकते तो मेरे मन में शक हुआ है उसी दिन से कि देश की आजादी के लिए कोई समझौता हो और उसको बावन साल के लिए सीक्रेट घोषित किया जाए तो उसमें कोई जरूर ऐसी बात है जो देश के लोगों से छुपाई गई है अन्यथा उस समझौते को छुपाने की जरूरत क्या है और मैं तो भारतीय दर्शन में विश्वास करने वाला आदमी हूं छुपाना उसी को पड़ता है जिसमें कोई गड़बड़ी होती है सत्य को छुपाने की कभी कोई जरूरत नहीं होती सत्य तो अपने आप खुलता है झूठ को छुपाने के लिए आवरण डालने पड़ते हैं झूठ को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है तो जरूर कोई ऐसा बड़ा झूठ है जो हमारे देश में घटित हुआ है और इस देश के लोगों से छुपाया गया है बावन साल के लिए और उस दिशा में हम लोगों ने उस दिन से कोशिश शुरू की है कि पता तो करें कि वो झूठ क्या है तो पूरी बात तो अभी पता नहीं चल रही है क्योंकि वहां भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी आसानी से चीजें मिलती नहीं है लंदन में भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं आसानी से चीजें मिलती नहीं लेकिन फिर भी कुछ मिला है जो मिला है उसी को आपसे कहने वाला हो सकता है इस बात के लिए मुझे किसी दिन जेल हो जाए क्योंकि 99 तक वो टॉप सीक्रेट है और कानून है 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसके तहत ये सारी बातें सीक्रेट हैं और मेरा जैसा आदमी अगर उसको ओपन कर रहा है तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना पड़ेगा और वह दुष्परिणाम यही है कि जेल होती है ऑफिशियल सीक्रेसी को तोड़ने वाले आदमी को जेल होती तो हो सकता है यह हो जाए लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता को यह बात पता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है तो आज की समस्याओं के बारे में हम कुछ बात समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या है क्या समझौता हुआ है एक गंभीर समझौता हुआ ये कि जब अंग्रेज चले जाएंगे यहां से तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाएगी लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अंग्रेजों के पास 125 और कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलाकर 126 कंपनियां थी उस समय 126 कंपनियां थी ब्रिटेन की हिंदुस्तान में उन्नीस के साल तक तो समझौता यह हुआ है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वो ले जाएंगे लेकिन बाकी 125 ब्रिटेन की कंपनियों को यहीं छोड़कर जाएंगे ये समझौता तब सोचिए कि आपकी आर्थिक आजादी का मतलब क्या है जिस देश की पूरी की पूरी लड़ाई इसी बात पर लड़ी गई हो कि हम विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे तो उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी सभी विदेशी कंपनियों के माल का बहिष्कार था इस देश में और लोकमान्य तिलक ने जब स्वदेशी आंदोलन चलाया था और एक बार उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे संपूर्ण स्वराज्य चाहिए और ये भी कहा था कि यह संपूर्ण स्वराज्य तभी आएगा जब देश में स्वदेशी आएगा और एक दिन यहां तक कह दिया था उन्होंने कि स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अगर स्वदेशी नहीं होगा तो स्वराज्य नहीं आ सकता और स्वराज्य भी चाहिए तो संपूर्ण चाहिए मुझको तो संपूर्ण सम्पूर्ण की कल्पना का क्या हुआ कि जब एक अंग्रेजों की कंपनियां इस देश में छोड़ दी गई और एक कंपनी को ले गए सिर्फ यहां से क्यों छोड़ दी उन्होंने उसका बहुत सीधा सा जवाब है जो समझ में आता है कि अंग्रेजों को लूट का माल मिलता था उनकी जो कंपनियां हिंदुस्तान में धंधा करती थी वो मुनाफा कमा के ले जाती थी तो वो मुनाफा उनको मिलता था और वो मुनाफा बंद हो जाए उनको मंजूर नहीं था तो बहाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वो वापस ले गए क्यों क्योंकि सारा का सारा आंदोलन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ज्यादा था उस जमाने में बाकी ब्रिटेन की कंपनियों के बारे में इतनी चर्चा नहीं थी लेकिन ईस्ट इंडिया के बारे में तो बहुत बड़ी चर्चा होती थी तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन था वो सारे देश के लिए न्यूक्लियस बना था तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ले गए लेकिन 125 कंपनियों को यही छोड़कर गए गलती तो यही हो गई हमसे कि उन विदेशी लुटेरों को पूरी तरह से भगा देने की जरूरत थी तो उनमें से सिर्फ एक कंपनी को भगाया बीस कंपनियों को इसी देश में रखा गया और वो 125 कंपनियां ही आज बढ़कर 4000 हो गई हैं माने हमारी प्रॉब्लम की जड़ वहीं पर है उन्नीस के उस समझौते अगर ये ना होता ये गलती ना होती कि 125 कंपनियों को रखेंगे और एक को भगा देंगे तो शायद ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता जो आज हम देख रहे हैं कि देश में 4000 हजार परदेशी कंपनियां हैं और उन एक कंपनियों में कुछ कंपनियां तो बड़े बड़े नाम वाली हैं जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड उसी जमाने की कंपनी है जबकि ईस्ट इंडिया थी आज की नहीं है ये सौ साल पुरानी है लिप्टन इंडिया लिमिटेड आज की कंपनी नहीं है सौ साल पुरानी कंपनी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री जिसका नाम है आईसीआई आज की कंपनी नहीं है अंग्रेजों के जमाने की है और ये इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री वो कंपनी है जब अंग्रेजों के जमाने में भी हिंदुस्तानी कंपनियों को बर्बाद करने की कोशिश करती थी आज आजादी के पचास साल में भी एशियन पेंट जैसी स्वदेशी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई है वही आईसीआई कंपनी है आज ये आईसीआई कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनी एशियन पेंट्स को टेक ओवर करने की कोशिश में लगी हुई है तो एक बार वो कोशिश फेल हो गई है लेकिन जरूरी नहीं है वो हो सकता है दूसरी बार फिर प्रयास करेंगे तीसरी बार फिर क्योंकि उनका जो चरित्र है वो नहीं बदलता कभी वो चरित्र जो अंग्रेजों के जमाने में था वही चरित्र आज भी है तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम आजाद हो गए हैं आर्थिक गुलामी तो वैसी की वैसी है और उससे भी ज्यादा तीसरी गंभीर बात यह है शायद वह समझौते में ही शामिल है उसके दस्तावेज अभी नहीं मिल पाए लेकिन मैं ये अनुमान से कह रहा हूं दस्तावेज मिल जाएंगे तो इसी बात को मैं ताल ठोंक के कहूंगा जैसे बाकी सारी बातों को कहता हूं शायद अब यह भी हुआ होगा कि अंग्रेज जब चले जाएंगे अंग्रेजों की सरकार यहां से चली जाएगी लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए सारे के सारे कानून हिन्दुस्तान में चलते रहेंगे आजादी के बाद भी ये ऐसा ही एक समझौता हो सकता हुआ हो अनुमान मैं कर सकता हूं क्योंकि जब ऐसे ऐसे समझौते हो सकते हैं तो यह समझौता होने में भी कोई मुश्किल नहीं आई होगी और वही मुझे दर्द है दुख है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हिंदुस्तान में तीन कानून हैं जो अभी भी चल रहे हैं वो कानून 200 साल पुराने हैं कुछ कानून 250 साल पुराने हैं कुछ कानून डेढ़ साल पुराने हैं कुछ कानून सौ साल पुराने हैं आप जरा सोचिए कि कोई कानून मान लीजिए डेढ़ साल पुराना है तो डेढ़ साल पहले देश की परिस्थिति क्या रही होगी तो डेढ़ साल पहले की देश की परिस्थिति में कोई कानून बनाया गया और एक दूसरी बात कि वो कानून बनाया अंग्रेजों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए तो जो कानून अंग्रेजों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बनाया हो और जो कानून देश की डेढ़ सौ साल पुरानी परिस्थिति के हिसाब से बनाया गया हो वो कानून आज कैसे लागू हो सकता है उसके पीछे वो कौन सा रेशनल है कौन सा तर्क है कि डेढ़ सौ साल पुराना कानून भी इस देश में वैसे ही चलेगा जैसे अंग्रेजों के जमाने में चलता ये कौन से तर्क से हम मान सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं और ऐसा कानून कौन सा है मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में डेढ़ साल पुराने कानून कौन कौन से हैं लगभग डेढ़ साल पुराना कानून है इस देश में जो पुलिस का कानून है जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट ये इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का बनाया हुआ है ऐसे ही एक दूसरा कानून है जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट अंग्रेजों के जमाने में उसको कहते थे इंडियन सिविल सर्विस एक्ट अब उसको कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट बाकी कुछ भी नहीं बदला है उसमें 140 साल 135 साल पुराना कानून है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो अभी भी चल रहा है इस देश में एक सौ पच्चीस साल पुराना कानून है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जिसके आधार पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट काम करता अठारह सौ का बनाया हुआ कानून है आज से लगभग सौ सा साल पुराना कानून है लैंड एक्विजीशन एक्ट अठारह सौ का बनाया हुआ है वह तो आज भी चल रहा है इस देश में आजादी के 50 साल के बाद भी तो ऐसे ऐसे वो सारे कानून चल रहे हैं इस देश में जो अंग्रेजों ने बनाए थे इस देश में और अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे उसके पीछे अंग्रेजों का स्वार्थ था क्या स्वार्थ था अंग्रेजों ने इस देश में इनकम टैक्स एक्ट बनाया अंग्रेजों ने इस देश में सेंट्रल एक्साइज एक्ट बनाया उसके साथ उन्होंने साल्ट भी जोड़ दिया था सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट टैक्स एक्ट पूरा नाम होता था वो अभी तक चल रहा है दो साल पहले उसमें से साल्ट नाम हटाया गया बस बाकी सबका सब है मैंने साल्ट भी हटाने में हमको 50 साल लग गए उस कानून में से तो ये जो टैक्सेशन के टोल टैक्स अभी थोड़ी देर पहले मैं त्रंबकेश्वर से आया तो वहां शहर में घुसने ही के लिए वो कहने लगा दस रुपया दो काय का दस रुपया टोल टैक्स लगता तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि अंग्रेज तो मर गए और चले गए यहां से टोल टैक्स छोड़कर गए हमारी चाती पर जो अभी भी चल रहा है इस देश में ऐसा यह कानून है ऑन रोड ये भी अंग्रेज छोड़कर गए थे इस देश में वो भी ऐसा ही चल रहा है इस देश में और ऐसा ही एक कानून है सेल्स टैक्स जो अंग्रेजों ने अपने जीवन में माने हिंदुस्तान छोड़ने के अंतिम समय में बनाया था और लागू करवाया था तो टैक्सेशन के ये जितने कानून इस समय चल रहे हैं देश में ये सब अंग्रेजों के हिसाब से बनाए गए हैं अंग्रेजों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं अंग्रेजों का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या था अंग्रेजों का सबसे बड़ा स्वार्थ ये था कि हिन्दुस्तानी जो उद्योगपति है हिन्दुस्तानी जो व्यापारी है उनको बर्बाद करना है क्यों ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की कंपनियों का धंधा यहां चले व्यापार चले ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की कंपनियों में इतनी दम नहीं थी कि वो हिंदुस्तानी कंपनियों के साथ कंपटीशन में टिक सकें दस्तावेज जिस बात के हैं कि अंग्रेजों के लंका लंकाशाय और मानचेस्टर में जो कपड़ा बनता था वो सूरत के बनाए गए कपड़े से बहुत घटिया होता था वो बिक नहीं पाता था इस देश अंग्रेजों के देश में उस जमाने में जो स्टील बना करती थी वो हिंदुस्तान में बनने वाली स्टील से सौगुनी घटिया होती थी और मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जितने जहाज बनाती थी पानी के वो सब स्टील हिंदुस्तान से जाता था उस जमाने में ये माना जाता था कि पूरी दुनिया में दो ही देश थे जिनके पास क्वालिटी का स्टील होता था या तो था डेनमार्क और या था हिन्दुस्तान और 1835 के साल में आप कल्पना कर सकते हैं कि 1835 के साल तक हिंदुस्तान में स्टील बनाने के दस हजार कारखाने थे एक दो नहीं और उन दस हजार कारखानों में जो स्टील बनता था उस स्टील की क्वालिटी का आप अंदाजा करना चाहें तो कभी चले जाइए मेहरोली नाम के गांव में एक खंबा लगा हुआ स्टील का बनाया हुआ उस पर आज तक जंग नहीं लगी है दिल्ली के पास सैकड़ों साल से ऐसे ही खड़ा हुआ है जंग नहीं लगी है क्या था क्वालिटी का काम करते थे हम कोई ऐसे ही छोटे मोटे लोग नहीं थे और वो बेस्ट क्वालिटी का स्टील है इसलिए आज तक उस पर जंग नहीं लगा है आज हिन्दुस्तान में कोई माई की लाल कंपनी ऐसी नहीं है जो स्टील बना के दे और वो सौ साल तक टिक जाए आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास तो एक जमाना था कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी तो हिंदुस्तान में ऐसे क्वालिटी के सामान बनते थे जिनकी टक्कर में अंग्रेजी सामान बहुत घटिया होते थे तो अंग्रेजों को एक काम करना पड़ा कि हिंदुस्तानी कंपनियों को बंद करवाना पड़ेगा और अंग्रेजी माल तभी बिक सकेगा तो हिंदुस्तानी कंपनियों को बंद कराने के लिए उनको एक रास्ता मिला क्योंकि सरकार उनकी थी इस देश में तो उन्होंने क्या किया हिन्दुस्तानी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाते चले जाओ बढ़ाते चले जाओ बढ़ाते चले जाओ और अंग्रेजों का माल टैक्स फ्री कर दो तो अंग्रेजों का माल टैक्स फ्री होता था और हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाया जाता था एक दो नहीं पांच पांच तरह के टैक्स लगाए जाते थे और टैक्स लगा लगा के हिंदुस्तानी माल को महंगा बनाया जाता था अंग्रेजों का माल सस्ता बनाया जाता था उसके नतीजे क्या निकले अंग्रेज हमसे कंपटीशन में कभी टिक नहीं पाए लेकिन चूंकि बेईमानी से उनकी सरकार चलती थी तो उन्होंने हिन्दुस्तान के व्यापारियों को बर्बाद कर दिया टैक्स के कानून चलाकर और इस देश में लागू करवा के 1835 के साल तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री था जब तक ये टैक्स के कानून नहीं लगे थे इस देश में जब तक अंग्रेजों का टैक्सेशन इस देश में नहीं आया था तब तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री था और कितना एक्सपोर्ट हम करते थे दुनिया के पूरे बाजार में जितना एक्सपोर्ट होता था उसका तैंतीस प्रतिशत थर्टी का एक्सपोर्ट होता था तो अगर दुनिया में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 33 प्रतिशत हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये हिंदुस्तान कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री रहा होगा ये तभी संभव है लेकिन दुर्भाग्य से हमको ये पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान तो एग्रीकल्चरल कंट्री रहा हम एग्रीकल्चरल कंट्री के साथ साथ बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कंट्री थे ये बात माइनस की गई है नहीं तो हम इतना एक्सपोर्ट कैसे कर पाते थे, थे अगर इंडस्ट्रियल बेस नहीं था इस देश में तो वो इंडस्ट्रियल देश को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया टैक्स के कानून लगा के और नतीजा जानते हैं क्या निकला हिंदुस्तान की पूरी इंडस्ट्री धीरे धीरे धीरे धीरे बंद होती चली गई क्योंकि अंग्रेजों का माल सस्ता होता चला गया हिंदुस्तानी लोगों का माल महंगा होता चला गया और एक जमाने में जो देश सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री था तैतीस निर्यात करता था आज उन्नीस में उस देश का कुल निर्यात मालूम है कितना दशमलव जीरो एक प्रतिशत तो वो टैक्सेशन के सिस्टम ने हमारा क्या नुकसान किया है सबसे बड़ा नुकसान किया है कि हम थर्टी थ्री परसेंट एक्सपोर्ट करने वाले देश आज पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के बाद हम गिर रहे हैं या उठ रहे हैं ये इसी बात से सिद्ध होता है और वो टैक्सेशन का जो सिस्टम चलता था अंग्रेजों के जमाने में उसकी एक दूसरी बात और बता दूं कि अंग्रेजों ने जो टैक्सेशन के लिए ऑफिसर्स बनाए थे जो टैक्स वसूलते थे उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे होती थी जो इनकम टैक्स वसूलते थे जो सेंट्रल एक्साइज का लॉ चलाते थे वगैरह वगैरह उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी उसका एक गोल्डन रूल था वो गोल्डन रूल यह था कि आप हिंदुस्तान के व्यापारियों से टैक्स वसूल पाएं या न वसूल पाएं महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण यह है कि आप हिंदुस्तान के व्यापारियों को इतना डिमोरलाइज कर दें कि वो अपने कारखाने बंद कर दें यह उनकी ट्रेनिंग होती थी और जिस तरह की ट्रेनिंग अंग्रेजों के जमाने में टैक्सेशन के ऑफिसर्स को दी जाती थी वही ट्रेनिंग आज आजादी के पचास साल के बाद भी दी जा रही है ऑफिसर्स को और आज भी ऑफिसर्स आपकी छाती पे खड़े रहते हैं उनका बस चले तो आपकी सारी इंडस्ट्री में ताला डलवा दें वो एक तो टैक्सेशन के कानून है जो आपको काम नहीं करने देते दूसरे ऊपर से ऑफिसर्स आपकी छाती पे खून पीने के लिए बैठे रहते हैं और उसके बाद भी इस देश की इंडस्ट्री जिंदा है तो मैं इस देश के उद्योगपतियों को सलाम करता हूँ इस बात के लिए नमस्कार करता हूं धन्यवाद देता हूं कि इतने कष्ट सहते हुए भी इस देश में कुछ उद्योग का काम चलता है उत्पादन का काम चलता है अदरवाइज तो अंग्रेजों की पॉलिसी के अनुसार तो सब खत्म हो जाना चाहिए और दुर्भाग्य हमारा यही है कि जो कुछ अंग्रेजों ने चलाया टैक्सेशन का इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज टोल टैक्स ऑक्ट्रॉय टैक्स बाद में सेल्स टैक्स वो सब चल रहा है इस देश में क्यों चल रहा है ये सवाल पूछने की जरूरत है अब अब तक हमको मालूम नहीं था लेकिन जिस दिन हमको मालूम हो गया तो हमको यह सवाल पूछना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ इनकम टैक्स क्यों चल रहा अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ सेंट्रल एक्साइज क्यों चल रहा और अगर यही कानून चलने थे तो हिन्दुस्तान में पचास साल से पार्लियामेंट कर क्या रहा 50 साल से हम इनको हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर, कर, कर के वोट देकर चुनकर भेज रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं वहां बैठकर जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही चलाने हैं तो ये पार्लियामेंट क्यों चला रहे हैं इसमें भी ताला डाल दीजिए क्योंकि देश तो ऐसे ही चल रहा है अंग्रेजों के जमाने के हिसाब से यह सवाल देश की राजनीतिक व्यवस्था को उठाने चाहिए लेकिन देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन से सवाल उठा रही हैं जिनसे आपका कुछ लेना देना नहीं है आपको बांटो जातियों में आपको बांटो धर्म में सिर्फ उनको वोट चाहिए जो महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है वो देश में कभी उठाए नहीं जाते पार्लियामेंट के अंदर बेरोसी की बहसें होती हैं पार्लियामेंट के अंदर और अगर आप पार्लियामेंट की बहस सुने तो फिर पीट लेंगे किसी दिन अपना वहां बहस होती है कि मेरे गांव में बिजली का खंभा नहीं गड़ा है मेरी सड़क की नाली चौक हो गई है मेरा यहां कूड़ा नहीं हुआ यह सब काम के लिए पार्लियामेंट है जो बहस होनी चाहिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वो चली जाती है पार्लियामेंट में कभी कभी जो बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में उनसे किसी को मतलब नहीं है और ये टैक्सेशन का सिस्टम वैसे ही बर्बाद कर रहा है हमको जैसे अंग्रेजों के जमाने में करते थे और मुझे तो उससे भी बड़ा दुख है एक दिन मुझको पता चला कि अंग्रेजों ने इस देश में नाइन्टी इनकम टैक्स लगाया था सबसे पहले मैंने सौ रुपये पर तीन रूपया बचेगा सतानवे दे दीजिए टैक्स के रूप में तो 97 परसेंट टैक्स क्यों लगाया उन्होंने तो उनकी दो मान्यताएं थी वो एक बात तो ये कहते थे कि अगर हिंदुस्तानी व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देना शुरू कर देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि 97 परसेंट टैक्स देने के बाद बचेगा क्या आपके पास एक तो दूसरी मान्यता उनकी ये थी कि अगर वो ईमानदारी से टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे माने अंग्रेज चाहते थे कि आप टैक्स की चोरी करें क्यों क्योंकि आप बेईमान हो जाएंगे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 वो 97 परसेंट इनकम टैक्स इस देश में आजादी आई 1947 में उसके बाद भी सन उन्नीस तक चलता रहा 97 परसेंट इनकम टैक्स नाइन्टीन तक 97 परसेंट इनकम टैक्स वसूला जाता था देश के लोगों से क्यों वसूला जाता था क्योंकि अंग्रेज कह गए थे तो अंग्रेज कह गए थे अगर ऐसे ही हिन्दुस्तान चलाना तो आजादी का मतलब क्या है फिर? और इसलिए मैं कहता हूं और अंग्रेजों ने ये सिस्टम क्यों बना मैंने इससे पहले थोड़ी एक बात उसको गंभीरता वो कह रहे हैं या तो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे या आप हो जाएंगे माने आपको करप्ट बनाना है उन्हें ताकि आप उनके गुलाम बने करप्शन जितना बढ़ेगा समाज में उसने आप गुलामी में फंसते जाएंगे तो आज ये सब जो कुछ चल रहा है वो जान लीजिए कि आपको जान या तो करप्ट बनाने के लिए है या बर्बाद करने के लिए तो ये सरकारें भी वैसे ही चल रही हैं जैसे अंग्रेजों की सरकारें चला करती थी ऐसे ही टैक्स वसूल रही हैं जैसे अंग्रेजों की सरकारें आपसे वसूला करती थी अंग्रेजों की सरकार को जब मन में आता था लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा देते थे आज की सरकार को जब मन में आता पांच परसेंट सर्विस टैक्स बढ़ा दो आज ये कर दो कल वो कर दो और जैसे अंग्रेजों की सरकार क्या करती थी टैक्स वसूलती थी लोगों से उस टैक्स का होता क्या था अंग्रेजों की सरकार उससे मौज मस्ती करती थी बर्बाद करती थी लोगों के टैक्स के पैसे को खून पसीने के पैसे को बर्बाद करती थी कोई उनसे पूछने वाला नहीं था क्योंकि सरकार उनकी चलती थी वही तो आज नहीं चल रहा है आपकी कौन सी ऐसी सरकार है जो लोगों से लिए गए खून पसीने के टैक्स को ईमानदारी से खर्च करती है और किसी ठीक काम में खर्च करती है आपके खून पसीने की कमाई से जो टैक्स वसूला जाता है वो खर्चा कैसे होता मैं लोगों को अक्सर उदाहरण देता हूं दो तीन के कैसे आपका टैक्स खर्च किया जाता है आपसे जबरदस्ती टैक्स वसूलते हैं और टैक्स खर्च कैसे करते हैं टैक्स खर्च करते हैं कि एक बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 30 एमपीज गए विदेश यात्रा पर उनके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया कहां से आया वो पैसा आपके दिए गए टैक्स में से निकाला सरकार ने क्या करने गए थे विदेश यात्रा पर तीस एमपीज को भेजा था अमरीका और यूरोप के तमाम देशों में यह सीखने के लिए कि हिन्दुस्तान में हिन्दी कैसे लागू की जाए थाली थाली थाली थाली थाली। मैंने हिंदुस्तान में हिंदी कैसे लागू की जाए यह सीखने के लिए एमपीज गए थे अमेरिका और गए थे यूरोप करोड़ों रुपया बर्बाद करके आए इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का क्या सीख कर आए होंगे ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं क्योंकि अमेरिका में हिन्दी चलती नहीं यूरोप में हिंदी चलती नहीं तो क्या सीखेंगे वहां जाकर एक काम जरूर किया होगा कि अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीददारी करके ले आए होंगे जो मानसिक गुलामी बैठी हुई है कि इम्पोर्टेड माल बहुत अच्छा होता तो ला के घर भर दिया होगा और इससे ज्यादा क्या किया होगा इन्हें अभी कुछ दिन पहले मैं गोवा में था बारह तेरह दिन मैं गोवा में रहा गोवा में मेरी एक पब्लिक मीटिंग हुई थी उस पब्लिक मीटिंग में दो तीन धार सभ्य बैठे हुए थे एमएलए बैठे हुए थे असेंबली के मेरी मीटिंग में व्याख्यान खत्म होने के बाद एक एमएलए ने कहा राजीव भाई आपसे एक बात कहना चाहता हूं मैंने कहा कहो कि नहीं नहीं कोने में जाके कहूंगा अकेले में तो मैंने कहा चलो भाई क्या ऐसी खास बात है जो कोने में जाके कहेंगे तो कहने लगा अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने हमको सिंगापुर भेजा था तो मैंने कहा कौन कौन गए थे कि पूरे एमएलए भेजे थे अपोजिशन के पार्टी के सबको भेज दिया सिंगापुर क्या करने गए थे गोवा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए उसको सीखने सिंगापुर गए थे मैंने गोवा के लोगों के खून पसीने की कमाई का टैक्स बर्बाद करने गए थे सिंगापुर तो मैंने कहा क्या सीख के आए सिंगापुर में कि कुछ नहीं सीखा मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा बहाने के लिए गोवा की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ तो आपने कहा होगा कि हम क्या लेके आए सिंगापुर से तो उन्होंने कहा कि हम बस इतना ही करके आए कि सिंगापुर में जो ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर है उसकी ड्रेस हमको बहुत अच्छी लगी वही हम ले आए वहां से और वो गोवा के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को उन्होंने पहना दी अभी आप कभी गोवा जाइए तो इस समय गोवा का जो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही है वो वही ड्रेस पहनता है जो सिंगापुर में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही पहनता उन्होंने मान लिया कि ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई करोड़ों रुपया बर्बाद किया होगा उस काम के लिए कैसे आपका टैक्स बर्बाद होता है सरकारों के द्वारा हिन्दुस्तान में कुछ मंत्री हैं जो एक्स मिनिस्टर हो गए पहले वो मिनिस्टर थे तो जैसे ही उनका ब्लड प्रेशर हाई होता था रोज हवाई अड्ड में उनके लंदन पहुंच गए कभी ह्यूस्टन पहुंच गए कभी कहीं पहुंच गए जैसे हिंदुस्तान के सब डॉक्टर मर गए यहां कोई हॉस्पिटल है ही नहीं उनका इलाज तो वहीं होगा विदेश में जाके और ऐसे एक नहीं 57 सेवन एक्स मिनिस्टर्स हैं जो अपना इलाज कराने के लिए विदेश गए जिसमें उन्होंने करोड़ों रूपया डुबो दिया इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का हमारे कुछ दोस्तों ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन किया है इस मुद्दे पर तो जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो 57 सेवन एमपीज के कान खड़े हो गए बहुत कोशिश की उन्होंने कि यह मत करिए मत करिए मत करिए डराया दं, धमकाया सब किया मैंने कहा हमको पता चल गया है हम करेंगे देश की जनता को पता तो चले कि तुम कैसे बर्बाद करते हो देश के लोगों का पैसा और हम लोगों ने एक ही प्रे किया है उनसे जो पैसा इन्होंने खर्च किया है अपने इलाज पर वो इनसे वसूलना चाहिए क्योंकि वो नेशनल मनी है इनके बाप का नहीं है इनके घर का नहीं है तो कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं और नोटिस इशू किए हैं तो उसमें कुछ होने की संभावना है और होने की संभावना है तो एक दिन आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में ऐसे सत्तावन नेता हैं जो अपना इलाज के लिए करोड़ों रुपया बर्बाद करके आए हैं विदेशों में ऐसे आपका पैसा बर्बाद करते हैं ये जो आप टैक्स के रूप में इनको देते हैं और यह सरकार पता है कैसी है मैं अक्सर एक गंभीर बात कहता हूं लेकिन मजाक में कहता हूं उसको हिंदुस्तान में एक शराबी पति जैसा व्यवहार करता है वैसे भारत सरकार व्यवहार करती है शराबी पति क्या कहता है शराबी पति कहता है अपनी पत्नी से कि आज पैसा दे दे कल से पीना छोड़ दूंगा बीबी कहती है कि नहीं नहीं नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी झगड़ा चलता रहता फिर बिचारी बीबी पसीज जाती है दे देती है निकाल के इस उम्मीद में कि शायद ये कल से शराब पीना छोड़ देगा वो कल दूसरे दिन फिर आ जाता और कहता आज और दे दे अब कल से नहीं पीऊंगा और उसकी कल कभी नहीं आती वो रोज लेकर जाता है घर से और पैसा बर्बाद करके आता है शराब में हिंदुस्तान की सरकार की यही हालत है वो क्या कहती है आज दे दो 31 दिसंबर तक कल से नहीं मांगेंगे आपसे। क्या है ये वीडीआईएस एक शराबी पति जिस तरह अपनी बीवी से पैसा निकालता है ठीक वही हालत में भारत सरकार आपसे पैसा निकालने के लिए वीडीआईएस चला रही है कि बस 31 दिसंबर तक दे दो गिर नहीं आएंगे आपके दरवाजे पर कोई गारंटी नहीं है जैसे शराबी पति का भरोसा नहीं किया जा सकता वैसे ही इस सरकार का भरोसा मत करिए आप कोई गारंटी नहीं है कि इकतीस दिसंबर तक आपने निकाल के दे दिया तो 1 जनवरी को फिर आपकी छाती पे आके ना खड़े हो जाए कि अब दे दो हमको फिर दोबारा ये ऐसे ही करने वाले क्यों जानते हैं शेर के मुंह में जब आदमी का खून लग जाता है तो आसानी से आदमी का शिकार नहीं छोड़ता इन सरकारों के मुंह में खून लग गया है आपके मुफ्त के पैसे की कमाई पर तागड़ भिल्ला करने का ये सरकारों के मंत्रियों को अगर टैक्स देना पड़ता ना एमपीज को टैक्स देना पड़ता तो उनको पता चलता कि दर्द क्या होता आपने कभी सुना है किसी अखबार में कोई खबर आई है कभी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं इस बात के लिए कोई पत्रकार बैठा हो तो उसको भी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आजादी के पचास साल में इनकम टैक्स वाले हिन्दुस्तान के किसी नेता के घर में गए हैं आपने कभी सुना आजादी के पचास साल में एक नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई कहना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे यहां मर जाता उसके बारे में नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं उनका नाम था जगजीवन राम एक दिन उन्होंने भरी हुई पब्लिक मीटिंग में कह दिया था कि मैं हमेशा अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल जाता हूं हमेशा भूल जाता हूं लेकिन इनकम टैक्स वाले कभी नहीं गए जगजीवन राम के घर पर छापा मारने के लिए रोज आपकी छाती पर खड़े रहते हैं लेकिन नेताओं के घर आज तक कभी कोई नहीं गया छापा मारने के लिए क्यों नेताओं के लिए अलग कानून है आपके लिए अलग है और सबसे ज्यादा काला धन अगर किसी के पास है तो नेताओं के घर में मिलेगा आपको पूछ लीजिए नहीं, नहीं तो सुखराम के बिस्तर के गद्दे के नीचे से चार करोड़ कहां से निकल आया पूछिए ऊपर वालों ने दे दिया आपके घर में नहीं दिया मेरे घर में नहीं दिया सुखराम के ही घर में दिया क्यों तो अगर एक नेता के बिस्तर के गद्दे के नीचे से चार करोड़ निकल सकता है तो उसके बैंक बैलेंस सारे के सारे सीज करके देखिए सैकड़ों करोड़ निकल आया है उसमें से तो जिनके पास सबसे ज्यादा काला धन है जो सबसे ज्यादा छोर और बेईमान है उनके घर में इनकम टैक्स वाले कभी नहीं जाते हिम्मत ही नहीं पड़ती उनकी जाने की और आपको तोप दिखाते रहते हैं कि दे दो दे दो दे दो नहीं तो कर देंगे चाला तो के लिए एक अलग कानून है आपके लिए दूसरा कानून है कौन सा देश है ये और कौन से देश में आप रह रहे हैं मेरे हिसाब से तो ये कानून ही नहीं होना चाहिए और कानून है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए उसमें नेताओं को क्यों छोड़ा जाता है आम आदमी को क्यों परेशान किया जाता है लेकिन है और इस बात को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं उठाती क्योंकि हर पार्टी में ऐसे नेता हैं चोर चोर मोसेरा भाई होते हैं ना राजनीतिक पार्टी ने यह प्रश्न नहीं उठाया आज तक कि नेताओं के घर पर इनकम टैक्स की रेट क्यों नहीं होती क्यों उद्योगपतियों के ही घर पर होती है क्यों हिंदुस्तान के साधारण लोगों के घर पर किसी पार्टी ने यह सवाल नहीं उठाया मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता सीधी सी बात है कि उनके पार्टी ने भी ऐसी चोर है जिनके घर में ब्लैक मनी मिलेगा तो जब चोर चोर सब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो चूसते हैं लोगों का खून वही हो रहा है आपके देश में सब इकट्ठे हो गए हैं दिखने में सब अलग अलग पार्टी के हैं खून चूसने में कोई पीछे नहीं है आपसे सब एक जैसा करते हैं ये तो हम देख ही रहे हैं पचास साल में कितनी पार्टियों को हमने बदल बदल के बदल बदल के देखा जरा बताइए कि, कि किसी का शासन दूसरी पार्टी से फर्क दिखाई देता है आपको कोई ऐसा शासन आपको दिखाई देता है कि यह बाकी पार्टी से अलग है सब तो एक जैसे है तो फिर कहा के लिए मशक्कत करते हैं कि इस पार्टी को दे दो उस पार्टी को दे दो उसको कर दो उसको कर दो सब तो एक जैसे हैं और मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में करप्शन का सबसे बड़ा कारण है इनकम टैक्स एक्ट हिंदुस्तान में करप्शन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है सेंट्रल एक्साइज एक्ट और ये दोनों कानून जिस दिन खत्म हो जाएंगे मैं आपको दावे से कह सकता हूं सेवेंटी करप्शन इस देश में खत्म हो जाए क्यों क्योंकि कोई भी पैसा काला और सफेद नहीं होता पैसा पैसा होता है कानून गलत है जो एक पैसे को काला कहता है दूसरे पैसे को सफेद कहता और अगर गलत कानून है उसके हिसाब से आपको हांका जा रहा है डंडा मार मार के बजाय इसके कि हम वो गलत कानून ही बदलना है तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी और मैं यह बात हमेशा कहता हूं ओपनली कहता हूं पब्लिकली कहता हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा जिस दिन सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा जिस दिन ऑक्ट्रा बंद हो जाएगा जिस दिन टोल टैक्स बंद हो जाएगा जिस दिन सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा हिन्दुस्तान का नब्बे करप्शन दूर हो जाएगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने बनाए थे आपको करप्ट बनाने के लिए तो आपका करप्शन दूर तभी होगा इस देश में जब तक आप ये डिपार्टमेंट बंद नहीं कराएंगे ये कानून रद्द नहीं और ये डिपार्टमेंट बंद कैसे होंगे ये डिपार्टमेंट बंद होंगे जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून है उनको रद्द करवाया जाए तब ये डिपार्टमेंट बंद होंगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है अंग्रेजों के जमाने के तीन साथ साथ ऐसे जितने कानून हैं वो सब रद्द होने चाहिए इसकी हम कोशिश कर रहे हैं लॉ कमीशन को हमने चिट्ठी लिखी और लॉ कमीशन को हमने चिट्ठी लिखी है और उनसे हमने यही कहा कि ये लॉ कमीशन बनाया ही इसलिए गया था कि अंग्रेजों के जमाने के जो गलत कानून है उनको रिपील किया जाए उनकी जगह पर जरूरत हो तो नए कानून बनाए जाए आप क्या कर रहे हैं पचास साल से तो उन्होंने उसका नोटिस लिया है और नोटिस कैसे लिया है एक भाई ने कहा उस चिट्ठी को पढ़कर कि आपकी चिट्ठी पढ़ी तो पता चला कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के जमाने के तीन कानून चल रहे ये उन्होंने पता किया जब हमारी चिट्ठी पढ़ी था हमको क्या जवाब मिला है आपकी चिट्ठी को प्रधानमंत्री के पास भेज दिया गया है उनकी तरफ से आदेश आएगा तो उसकी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी अब वो कार्यवाही 10 साल में पूरी होगी 50 साल में कोई नहीं जानता इसलिए मैं कहता हूं लोगों से कि इस देश में सच्ची आजादी आई गई है आपको लड़ना पड़ेगा बिना लड़े ये कानून रद्द नहीं होंगे और ये भी जान लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी इन कानूनों को रद्द नहीं कराएगी क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को एक ही डर है कि अगर ये कानून रद्द हो गए तो कौन उनके पास जाएगा उनकी तो हैसियत खत्म हो जाएगी नेताओं के पास आप क्यों जाते हैं नेताओं के पास आप तब जाते हैं जब इनकम टैक्स वालों ने फंसा दिया सेंट्रल एक्साइज वालों ने फंसा दिया किसी नेता के पास आप पकड़ेंगे उसको 10 बीस हजार पचास हजार एक लाख देंगे भैया इसमें से छुड़ा दो जब यह चक्कर ही नहीं रहेगा तो नेताओं की पूछ कैसे होगी इसलिए कोई पार्टी तैयार नहीं है यह रद्द कराने ये तो हिन्दुस्तान की जनता को करना पड़ेगा यह तो आपको करना पड़ेगा यह तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इसकी मार आप खा रहे हैं इसकी मार मैं खा रहा हूं नेताओं पर इसकी मार नहीं पड़ गई इसलिए उनको दर्द नहीं है कानून रहे तो रहे चले जाए तो चले जाए ये मार आप पर पड़वाइए मुझ पर पड़वाइए इसलिए मुझे और आपको करना पड़ेगा कोई और नहीं आके करेगा बाहर का कोई आदमी नहीं आएगा स्वर्ग से उतरकर कोई नहीं आएगा पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा भगवान भी उसी का साथ देता जो पुरुषार्थी होता है भगवान उसका साथ कभी नहीं देता जो चादर ताद के सोता रहता पुरुषार्थी बनना पड़ेगा आपको और ऐसे गलत व्यवस्थाओं के कानून आपको रद्द कराने पड़ेंगे ऐसे ही कुछ और भी दूसरी व्यवस्थाएं जो अंग्रेजों के जमाने की है जिनको रद्द कराना पड़ेगा जैसे मैं एक और कहता हूं कि हिंदुस्तान के समाज में आज सबसे ज्यादा अन्याय है क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वह बर्बाद है इसलिए न्याय नहीं है इस समाज में ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की ही बलियारी है कि बड़ा बड़ा करप्शन करने वालों को भी जमानत मिल जाती है और सौ दो सौ सा पांच सौ रूपये की घूस लेने वालों को जेल के अंदर कर दिया जाता जो है जो नौ सौ करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं उनको जमानत मिलती है और जो बेचारा सौ पचास रूपये का घोटाला करे उसको जेल के अंदर कर देते हैं आपका जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है हिन्दुस्तान में इतने करोड़ों के घोटाले हुए हैं पिछले सात आठ साल में सत्तर हजार करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं पिछले सात साल में रिकॉर्ड कायम हुआ है कभी नहीं हुआ जो रिकॉर्ड वो अब कायम हुआ और है और सत्तर हजार करोड़ के घोटाले करने वाले लोग जिंदा हैं उनमें से सब नहीं मरे हैं दो एक मर गए हैं बाकी सब जिंदा हैं लेकिन उनको जेल नहीं हो रही है सब छूटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं और उनमें से कई लोग तो शायद इस बार इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपकी कानून व्यवस्था लचर है आपकी न्याय पद्धति बेकार है जिसमें बड़ा बड़ा करप्शन करने वालों को खुली छूट है माने बड़ा बड़ा मगरमच्छों को खुली छूट है छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा के बैठे हुए तो यह न्याय की पद्धति ठीक नहीं है क्योंकि यह अन्याय करती है और यह न्याय की पद्धति ठीक क्यों नहीं है क्योंकि अंग्रेजों ने इसको कायम किया आपको मालूम नहीं है अंग्रेजों के ऑफिसर्स थे वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन करते थे अंग्रेजों के ऑफिसर सबसे ज्यादा करप्शन करते थे और अंग्रेजों के ऑफिसर सबसे ज्यादा करप्शन करते थे तो उस करप्शन में से छूटने के लिए भी वो रास्ते बना के रखते थे तो हर किए हुए करप्शन में से छूटने का रास्ता बनाकर रखने के लिए कानून ऐसे लचड़ बनाते थे जो हर एक को छोड़ने का रास्ता देता था एक सबसे करप्ट ऑफिसर था अंग्रेजों का रॉबर्ट क्लाइव उसको कभी कोई सजा नहीं हुई क्योंकि कानून इस तरह के बनाए गए एक और करप्ट ऑफिसर था मॉरल हेस्टिंग उसको कभी सजा नहीं हुई और करप्ट होने के साथ साथ बहुत अत्याचारी पुलिस ऑफिसर था डायर उसको कभी सजा नहीं हुई करप्ट होने के साथ साथ अत्याचारी पुलिस ऑफिसर था फैंडर उसको कभी सजा नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई क्योंकि कानून ऐसे लचर थे हर एक ऑफिसर अंग्रेजों का छूट जाता था कभी भी उस कानून के चक्कर में नहीं आता था बिचारे सीधे सादे हिंदुस्तानी उसमें मारे जाते थे क्योंकि न्याय व्यवस्था ऐसी बनाई थी और मैकौले ने बनाया था इस देश में आईपीसी का कानून जिसके आधार पर चलता है हिंदुस्तान का न्यायालय इंडियन पीनल कोड मैकौले का बनाया हुआ है और मैकौले जब इस कानून को बना रहा था तो अक्सर एक बात कहा करता था वो कि मैं हिन्दुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा हूं जिसके लागू होने के बाद हिंदुस्तानी लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा वो खुद कहता था इस बात तो क्या होगा हिंदुस्तान के लोग मुकदमे दर मुकदमे लड़ते रहेंगे लेकिन कभी न्याय नहीं मिलेगा किसी को मुकदमों के फैसले होते रहेंगे लेकिन न्याय कभी किसी को नहीं मिलेगा और वो कितना कुटिल आदमी था वो कहा करता था कि जिस समाज में लोगों को न्याय मिलना बंद हो जाता है वो समाज खंड खंड टूट जाता है अन्याय जब ज्यादा बढ़ता है किसी समाज में वही समाज सबसे जल्दी टूटता तो वो कहता था कि अन्याय जितना बड़े अंग्रेजों को उतना ही अच्छा इसके लिए उसने बनाया था आईपीसी बनाया था सीआरपीसी बनाया था सीपीसी और वही इस देश में चल रहा है आजादी के 50 साल के बाद भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो अक्सर मुझको कहा करते थे कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिन्दुस्तान में कभी न्याय नहीं मिलता अभी भी ऐसी गुलामी है दिमाग में बैठी हुई कि जो कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो कभी न्याय नहीं मिलता वो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है आत्मा सबकी अंग्रेजों वाली है गलती से वो हिंदुस्तान में पैदा हो गई हैं हां नहीं तो वो सब यही कामना करते होंगे कि हम पैदा होते इंग्लैंड में या अमरीका में या यूरोप में गलती से भगवान ने उनको यहां भेज दिया क्योंकि अंग्रेजों का गुणगान करने में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो ऐसे लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिलता कभी भी तो मैं उन लोगों का जवाब देने के लिए एक अक्सर एक घटना सुनाता हूं छोटी सी कि जब अंग्रेज नहीं आए थे अंग्रेजों की न्याय पद्धति नहीं थी इस देश में तो कैसा न्याय मिलता था हिंदुस्तान के लोगों को और जब अंग्रेज आए तो कौन सा अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर हमारे देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो बहुत बड़े बड़े न्यायप्रिय राजा हुए हैं सबसे ज्यादा न्यायप्रिय राजा माना जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है हिंदुस्तान के इतिहास में कि उसका पूरा का पूरा समय गोल्डन पीरियड था युग था उसका कारण जानते हैं क्या दो गंभीर बातें हैं जो समझिए है। चंद्रगुप्त का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है क्यों क्योंकि उस पूरे पीरियड में हिन्दुस्तान के लोगों पर टैक्स सबसे कम था चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था उसका नाम था चाणक्य चाणक्य की एक पॉलिसी थी चाणक्य बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था कम लोग जानते हैं इस बात को तो चाणक्य की, की क्या पॉलिसी थी अर्थशास्त्र की दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के नौजवानों को पढ़ाई नहीं जाती वो रॉबिन्सन पढ़ाए जाते हैं एडम स्मिथ पढ़ाए जाते हैं फलाने डिमाके सब पढ़ते हैं लेकिन चाणक्य कभी नहीं पढ़ाया जाता हिन्दुस्तान के अर्थशास्त्र देशियों का इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ते हैं और उसको मैं अर्थशास्त्र नहीं कहता अनर्थशास्त्र कहता जो विदेशियों का हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं अपने बच्चों को चाणक्य जो सही में अर्थशास्त्री था उसको कोई नहीं पढ़ता और नहीं पढ़ाता क्योंकि सिस्टम अंग्रेजों का दिया हुआ सिलेबस उनका बनाया हुआ है हम है हिंदुस्तानी पढ़ते हैं स्मिथ के बारे में स्मिथ हुआ होगा मर गया होगा मरा होगा हम क्या लेना लेना इसमिथ के बारे में हम पढ़े हम हिंदुस्तान में रहते हैं अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ना चाहिए हमको पढ़ाना चाहिए नहीं होता तो चाणक्य का अर्थशास्त्र क्या कहता था चाणक्य कहता था कि किसी भी समाज में कुल उत्पादन का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो कहता था कि टैक्स का रेट जितना कम होगा रेवेन्यू कलेक्शन उतना ही बढ़ेगा यह बात आज आप, आप लागू करके देखिए कि टैक्स की दर जितनी कम होती है टैक्स की अर्निंग उतनी ही बढ़ जाती है हिंदुस्तान में ही देख लीजिए 97% वाला जब इनकम टैक्स लगता था तो टैक्स कलेक्शन होता था मुश्किल से हजार करोड़ 500 करोड़ अब वो 97% वाला घटा के 30% कर दिया है तो अब टैक्स कलेक्शन है इनकम टैक्स में बीस हजार करोड़ देख लीजिए आप कितना बड़ा अर्थशास्त्री था चाणक्य उसका सत्य सिद्ध कर लीजिए आप हिन्दुस्तान में एक मुख्यमंत्री हुआ जम्मू कश्मीर में उसका नाम था गुलाम बख्शी एक बार उसने चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ के अपने राज्य में लागू किया उसने क्या किया कि टैक्सेशन का रेट बहुत कम कर दिया और एक फ्लैट रेट कर दिया टैक्स का 10 परसेंट उस जमाने में भी जम्मू कश्मीर में 30 परसेंट के आसपास टैक्स रेट था उसको भी घटा दिया दस कर दिया बहुत लोगों ने उसकी आलोचना की और कहते थे कि यह डुबो देगा बर्बाद कर देगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा एक साल तक उसने कहा कि इसको चालू रखूंगा मैं कम से कम एक एक्सपेरिमेंट करके तो देखू चाणक्य अगर कहता था तो उसका सत्य कितना है ये अंदाजा तो मुझे लगे तो जैसे ही उसने 30 परसेंट से 10 परसेंट किया जानते हैं उसका रेवेन्यू कलेक्शन कितना बढ़ गया थ्री टाइम्स जितना वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था 30 परसेंट के टैक्स रेट पर उससे तीन सौ गुना ज्यादा रेवेन्यू उसने कलेक्ट किया 10 परसेंट के रेट पर और वो 10 परसेंट से अगर 5 परसेंट कर दिया होता तो शायद 400 टाइम्स हो जाता तो चाणक्य से बड़ा अर्थशास्त्री दुनिया में कौन होगा तो इसलिए चंद्रगुप्त का समय गोल्डन पीरियड माना जाता है और एक दूसरा कारण और था कि चंद्रगुप्त के समय में न्याय बहुत जल्दी मिलता था देर नहीं लगती थी न्याय मिलने में तो कितनी जल्दी न्याय मिलता था और कैसी थी न्याय व्यवस्था हिंदुस्तान की उसका अंदाजा लगाइए एक बार चंद्रगुप्त के राज्य में दो महिलाओं में झगड़ा हो गया झगड़ा किस बात का हुआ एक बच्चा था दो महिलाएं थी एक महिला कहती थी मेरा बेटा दूसरी महिला कहती थी मेरा बेटा यह मुकदमा राजा के दरबार में गया चंद्रगुप्त ने अपनी जुडिशियल काउंसिल बुलाई और जुडिशियल काउंसिल के सामने यह मुकदमा पेश हुआ उस जमाने में क्या होता था वकील नहीं होते थे हर व्यक्ति को अपना मुकदमा पेश करना होता था वादी खुद अपनी बात कहता था प्रतिवादी अपनी बात कहता था यह वकीलों का सिस्टम तो अंग्रेज लेकर आए इस देश में हिंदुस्तान के लोगों की जेब काटने के लिए आप जरा सोचिए कि मुकदमा आपको लड़ना वकील क्या करेगा अन्याय आपके साथ हुआ वकील क्या करेगा आपको क्यूस लेगा जोक की तरह से ये अंग्रेजों की व्यवस्था है हिंदुस्तानी न्याय व्यवस्था में वकील की जरूरत ही नहीं थी क्यों ऐसा माना जाता है कि वकील इंटरप्रिटेशन करता और मैं आपको मेरा उदाहरण दे दूं मेरे सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में इतने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लगे हुए हैं कि एक भी वकील मेरे साथ आता नहीं वो कहता है कि राजीव भाई आप जितना अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकते हो हम कभी नहीं कर सकते उसको कोर्ट और एक बार मुझे खुद कहा कोर्ट में एक न्यायाधीश ने मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग है उन्होंने कहा कि तुम क्या बेवकूफी के काम कर रहे हो तुम पहले किसी वकील को समझाओगे अपना पूरा केस बताओगे हो सकता है 50 परसेंट समझ में आए हो सकता है 25 परसेंट उसको समझ में आए फिर वो मुझको समझाएगा तो तुम तो तो तो सीधा उसको क्यों नहीं समझाते थे अपना केस ये बिचौरिया कहां चला रहे हो मैंने कहा बात बिल्कुल सही है हम यही तो कर रहे हैं हम सीधे हमारा केस क्यों के नहीं समझा सकते कोर्ट में जाके कहे तो ये वकीलों की दलाली बीच में है और महात्मा गांधी इस प्रोफेशन को सबसे घटिया मानते थे सबसे रद्दी मानते थे वो कहते थे कि हिंदुस्तान में वकीलों की जमात जल्दी जल्दी खत्म कर दी जाओ उतना ही अच्छा देश के लिए क्योंकि ये सिर्फ कुछ नहीं करते दलाली खाते और फिर क्या करते हैं अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं सत्य को गलत सिद्ध कर देते हैं गलत को सत्य सिद्ध कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए अब बताइए कि जो आदमी सही को गलत और गलत को सही सिद्ध कर रहा है वह आपको न्याय कैसे दिलवा सकता है वो तो धंधा कर रहा है अपना और हम फंस गए हैं ऐसे चंगुलों में पहले तो मैं कहता था कि अंग्रेजी लूटने वाले तो फिर ये अंग्रेज एक तो और जमात खड़ी कर गए उनको लूटने के लिए तो so चंद्रगुप्त के जमाने में ना वादी की जरूरत होती सॉरी न वकील की जरूरत होती भाभी अपनी बात कहता था प्रतिवादी अपनी बात कहता था और वही न्याय की सबसे अच्छी व्यवस्था है ये जान लीजिए जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए और जिसके ऊपर अन्याय हुआ है वो जितने अच्छे से अपनी बात कह सकता है उतने अच्छे से कोई दूसरा वकील नहीं कह सकता जिसके ऊपर अन्याय हुआ है जो दर्द उसके दिल में होगा अपनी बात कहने के लिए वो कभी वकील नहीं कहेगा ठंडे दिल दिमाग से वो कहता रहेगा जैसे रोबोट मशीन होती है आदमी के रिश्ते रोबोट मशीन जैसे नहीं होते हैं उसमें संवेदनाएं होती हैं गर्माहट होती है लेकिन हिन्दुस्तान का सत्यानाश किया अंग्रेजों ने यह वकीलों की जमात खड़ी करके और वह वकीलों की जमात क्यों खड़ी की क्योंकि उनको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कराने थे वो आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी की व्यवस्था ऐसी है जो खून पीती है हमारा कभी न्याय नहीं मिलता और यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप समझिए कि हिंदुस्तानी न्याय पद्धति कैसी थी कितनी मजबूत थी तो जब दो महिलाओं को खड़ा कर दिया कोर्ट में राजा ने कहा कि तुम सिद्ध करोगे यह बच्चा तुम्हारा एक महिला खड़ी हो गई उसने सिद्ध कर दिया बच्चा उसका फिर दूसरी महिला को कहा कि अब तुम सिद्ध कर दो बच्चा तुम्हारा दूसरी भी खड़ी हो गई उसने भी सिद्ध कर दिया राजा धर्म संकट में पड़ गया कि दोनों कहती है कि बच्चा उसका है सच्चाई क्या है असली मां कौन है नकली मां कौन है तो असली मां और नकली मां का पता लगाने के लिए उसने क्या किया एक तलवार मंगाई और कहा कि बच्चे को आधा आधा काट दो आधा एक मां को दे दो आधा दूसरी मां को दे दो तो जैसे ही बच्चे को काटने के लिए उसने तलवार उठाई वैसे ही असली मां खड़ी हो गई और उसने कहा नहीं नहीं नहीं बच्चे को काटो मत चाहो तो पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो कम से कम जिंदा तो रहेगा राजा समझ गया कि असली मां अपनी आंखों के सामने किसी बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती तो उसने क्या किया नकली मां से बच्चा छीन कर असली मां को दे दिया और इस पूरे मुकदमे का फैसला तीन मिनट के अंदर हो गया अब आप इसी मुकदमे को लेकर चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में या चले जाइए हाई कोर्ट में या चले जाइए लोअर कोर्ट में तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि कम से कम 20 साल लग जाएंगे यह तय नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है कौन नकली मां है और हो सकता है असली मां भी मर जाए नकली भी मर जाए मुकदमा चलता रहेगा तो आप अंदाजा करिए कि जब अंग्रेज नहीं थे तो हमारी न्याय पद्धति कैसी थी तीन मिनट के अंदर न्याय मिलता था और आप एक दूसरी बात भी जानते हैं अगर आपको समय पर न्याय नहीं मिलता तो आपके साथ अन्याय हो रहा है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड और हिंदुस्तान के सभी कोर्ट्स में इस समय तीन करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं जिनमें न्याय नहीं हो पा रहा तीन करोड़ और वह तीन करोड़ मुकदमे अगर पेंडिंग है तो हिंदुस्तान के तीन करोड़ परिवारों को न्याय की उम्मीद है पता नहीं कितने साल से पेंडिंग है और वो बिचारे न्याय की उम्मीद में कब इस दुनिया से चले जाएंगे पता नहीं कब उनको न्याय मिलेगा ये अंग्रेजों की न्याय पद्धति ये न्याय नहीं करती अन्याय करती और इस पद्धति में क्या होता एक बात ध्यान से सुनिए न्याय एक अलग चीज है कानून के आधार पर फैसला एक दूसरी चीज है हिन्दुस्तान के जितने न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों में न्याय नहीं होता कानून के आधार पर फैसले होते हैं मैं जब भी जाता हूं हम तो अक्सर जाते रहते हैं कोर्ट्स में हमेशा मुझे एक ही बात सुनाई देती है कि यहां पर कानून के आधार पर फैसले किए जाते हैं और अगर कानून गलत है तो फैसले गलत होंगे और अगर कानून गलत है तो फैसले गलत होंगे तो न्याय कहां मिला मुझे अन्याय ही हुआ मेरे ऊपर तो जिन स्थानों पर कानून के आधार पर फैसले होते हो न्याय नहीं मिलता हो उन स्थानों को हम न्यायालय कैसे कहें कैसे कह सकते हैं कि हम ये न्यायालय हम उनको कायदा ले तो कह सकते हैं कानून आना तो कह सकते हैं वो न्यायालय कैसे हैं? हर जगह लिखा रहता है जिला सत्र न्यायालय फलाना न्यायालय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय न्यायालय है कहा न्याय मिलता रहा मुझे मेरे तो मुकदमे में कानून के आधार पर फैसला हो रहा जरूर है जरूरी नहीं है कि वो कानून सही ही हो और अगर कानून गलत है तो अन्याय होगा मेरे साथ तो उनको हम न्यायालय क्यों कहें इनका नाम बदल देना चाहिए सबका कायदालय कर देना चाहिए कानून आलय कर देना चाहिए कैसे मानूं कि न्याय मिलेगा मुझे और न्याय इसलिए नहीं मिलेगा कि कानून गलत है कानून गलत कैसे है मैं आपको एक उदाहरण दू हिन्दुस्तान में एक कानून है क्या कानून है जन्म लेने से पहले किसी बच्चे को मारिए तो एबॉर्शन और जन्म लेने के बाद मारिए तो हत्या देखिए जरा जन्म लेने के पहले किसी बच्चे को मार दिया जाए तो वो है एबोर्शन मात्र गर्भपात और जन्म लेने के बाद मारा जाए तो वो है हत्या हत्या करने वाले को जेल होती है एबॉर्शन कराने वाले को डॉक्टरी का दर्जा मिलता है वो डॉक्टर है वो हत्यारा नहीं है क्या और यह अधिकार उसको किसने दिया है कि वो एक आने वाले जीव की हत्या करे आप तो जानते हैं भ्रूण जैसे ही एक डेढ़ महीने का होता है उसमें जान पड़ जाती सारे है सारे डॉक्टर्स कहते हैं इस बात को तो वो एक जीवित बच्चा है यह एक अलग बात है कि वो जीवन से थोड़ा बाहर है अंदर है कहीं तो उसको हम मार दें तो वह एबोर्शन होगा और बाहर आ जाए तब मारें तो हत्या होगी हत्या करेंगे तो फांसी हो जाएगी एबॉर्शन कराएंगे तो डिग्री मिलती है डॉक्टरी की क्लिनिक चलता है धंधा चलता है एबोर्शन कराने वालों का धंधा चलता है हत्या करने वालों को जेल मिलती है कौन सा कानून है यह नहर कहां मिल रहा है इसमें ऐसे ये कानून है इस देश में कि सोलह साल से ऊपर की गाय है सोलह साल से ऊपर का बैल है तो उसको काट देना चाहिए कत्ल कर देना चाहिए क्योंकि कानून है क्यों कर देना चाहिए तो कानून बनाने वालों ने तर्क यह दिया सोलह साल से ऊपर की गाय और बैल जो होती है वो बूढ़ी हो जाती है तो बूढ़ी हो जाती है तो सिर्फ चारा खाती है दूध नहीं देती किसी काम की नहीं होती इसलिए उसको काट देना चाहिए तो ये तर्क तो यहां भी लागू होता है कि सात साल से ऊपर के मां बाप किसी काम के नहीं होते उनको भी काट देना चाहिए फिर तो तर्क की को तो सीमा नहीं होती ना जो तर्क एक जगह लागू हो रहा है वो दूसरी जगह भी हो सकता है तो क्या हम यह तर्क मान लेंगे कि हमारे मां बाप क्योंकि बूढ़े हो गए इसलिए उनका कत्ल कर देना चाहिए किसी काम के नहीं है गाय को तो हम मां मानते हैं ना क्योंकि पोषण करती है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का तो उसको हम कत्ल करवाने को तो तैयार हैं क्योंकि वो 16 साल से ऊपर की हो गई है कानून है इसमें न्याय कहां है और वहां सिर्फ कानून है न्याय नहीं है वो समाज सबसे ज्यादा अन्याय बर्दाश्त करने वाला है और वही अन्याय आज हर व्यक्ति पर हो रहा है पूछिए जो लोग कोर्ट और कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं जिंदगी बर्बाद हो जाती है सबसे बड़ा अन्याय है लोगों के ऊपर कि एक बार अगर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया तो जिंदगी चली जाएगी उसकी खेप बिक जाएगा उसके घर बिक जाएंगे उसके गहने बिक जाएंगे और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि घर बेचकर गहने बेचकर खेत बेचकर उसको न्याय मिल ही जाएगा कोई गारंटी नहीं है इसकी हिंदुस्तान के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग गांव में रहने वाले बिचारे सीधे साधे लोग ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं न्याय कहां मिल रहा है हिन्दुस्तान की आजादी के सपने का क्या हुआ है फे? और न्याय तभी मिलेगा हिंदुस्तान में जब आईपीसी खत्म किया जाएगा न्याय तभी मिलेगा जब ये सीआरपीसी खत्म किया जाएगा न्याय तभी मिलेगा जब सीपीसी खत्म किया जाएगा तो कुछ लोग ये कहेंगे कि आईपीसी खत्म हो जाएगा सीआरपीसी खत्म हो जाएगा सीपीसी खत्म हो जाएगा तब क्या होगा जब आईपीसी नहीं था सीआरपीसी नहीं था सीपीसी नहीं था तब क्या होता था हमारे बहुत सारी व्यवस्थाएं हम बना लेंगे अपनी और इतनी बुद्धि तो है हमारे पास के हम हमारी व्यवस्था बना सकते हैं और चला सकते हैं हिंदुस्तान के लोग इतने बुद्धिशाली हैं कोर्ट उनको मरवा देता है कई बार क्या होता है दो पार्टियां झगड़ा अगर करती हैं सलाह करने को तैयार है वकील सिलाह नहीं होने देता क्योंकि फीस नहीं मिलेगी उसको कई बार ऐसा होता है हिंदुस्तान की सरकार ने मेट्रीमोनियल केसेस के लिए कोर्ट खोल दिए हैं मियां बीवी में कभी कभी झगड़ा हो जाता होते ही रहते हैं और होने भी चाहिए क्योंकि कई बार विचारों का मेल नहीं होता तो ठीक ही है थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता लेकिन वो मैट्रीमोनियल केसेस में हमेशा तलाक तक नौबत ले जाकर पहुंचा देते हैं वो आपस में बिचारे मिल बैठ के कभी कोई सुलह कर सकते हैं तलाक तक पहुंच जाती है नौबत जब से हिन्दुस्तान में ये केसेज हुए हैं मुझे तो तलाक की संख्या सबसे ज्यादा नजर आ रही है इस देश में जब ये नहीं था तब इस देश में कम से कम तलाक तो नहीं हुआ करते कस्तूरबा और महात्मा गांधी का जितना झगड़ा होता था आप कल्पना नहीं कर सकते लेकिन कभी तलाक तक नौबत नहीं पहुंची कस्तूरबा और गांधी जी के विचारों में बहुत जमीन आसमान का फर्क था बहुत कम लोग ये बात जानते गांधी जी ने बहुत ईमानदारी से यह बात लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में गांधी जी कुछ मायनों में बहुत ईमानदार थे जीवन के अंदर जो कुछ है उसको लिख दिया उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरे और उसके विचार में बहुत ज्यादा मतभेद है लेकिन कभी तलाक तक नौबत नहीं पहुंची आज तो हम देखते हैं तो ये अन्याय की व्यवस्था है न्याय की नहीं है और इसके एक हजार एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं इसलिए हमको एक दूसरा काम करना पड़ेगा जैसे मैंने कहा कि अगर इस समाज से करप्शन खत्म करना है तो इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज तमाम टैक्सेशन के डिपार्टमेंट बंद कराने पड़ेंगे ये कानून रद्द कराने पड़ेंगे और हिन्दुस्तान के समाज से अन्याय खत्म करना है तो आपको यह न्याय की पद्धति रद्द करवानी पड़ेगी जो अंग्रेजों के जमाने की चल रही है और ऐसे ये तीसरी बात कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए एक और जो सबसे खतरनाक काम किया कभी कभी एक बार मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि तुम्हारे मन में इतना गुस्सा है इतना जहर है तुम अंग्रेजों को कौन से दो कामों के लिए कभी माफ नहीं कर सकते बाकी सब काम के लिए तुम चाहो तो उनको माफ कर दोगे तो मैंने मेरे दोस्त को लिखा था वो लंदन में रहता उसको चिट्ठी से मुझको पूछा कि कौन से ऐसे दो काम हैं जिनके लिए तुम कभी अंग्रेजों को माफ नहीं कर सकते तो मैंने कहा मैं अंग्रेजों को दो काम के लिए कभी माफ नहीं करूंगा पहला एक तो उन्होंने हिंदुस्तान की न्याय पद्धति को बर्बाद किया और दूसरा उन्होंने हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति को बर्बाद किया इन दो कामों के लिए मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूं और ये दोनों काम एक ही व्यक्ति ने किए थे मैको लेने मैको लेने ही हिन्दुस्तान की शिक्षण पद्धति बर्बाद की थी मैको लेने ही हिन्दुस्तान की न्याय पद्धति बर्बाद की थी और वो मैकॉले की चलाई गई न्याय पद्धति आज तक चल रही है मैकौले की चलाई हुई शिक्षण पद्धति भी आज तक इस देश में चल रही मैकौले ने क्या किया था मैकौले को भेजा गया था इंग्लैंड से बाकायदा एक मिशन पर और वो मिशन क्या था हिंदुस्तानी समाज को तोड़ना है इसके लिए मैकौले आया था तो हिन्दुस्तानी समाज को तोड़ने के लिए मैकौले ने काफी अध्ययन किया था और उस अध्ययन के बाद उसको जानकारी मिली कि हिंदुस्तानी समाज को तोड़ना है तो हिंदुस्तानी संस्कृति को तोड़ना पड़ेगा नहीं तो यह समाज नहीं टूटेगा और हिंदुस्तानी संस्कृति कैसे टूटेगी बहुत अध्ययन करने के बाद मैं कहले इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हिंदुस्तानी संस्कृति जिस जगह से चलती है वह जगह तोड़ दो तो संस्कृति टूट जाएगी तो वह जगह क्या थी उसने कहा गुरुकुल माने हिन्दुस्तान में चलने वाले स्कूल्स और कॉलेजेस जिनको बहुत सुंदर शब्द दिया गया है गुरूकुल गुरुकुल से ज्यादा सुंदर शब्द कोई दूसरा नहीं है स्कूल और कॉलेज उसकी तुलना में कहीं नहीं टिकता तो गुरुकुल चलते थे इस देश और कैसे गुरुकुल चलते थे बहुत कम लोगों को मालूम है हिंदुस्तान में शिक्षण की पद्धति जितनी मजबूत रही दुनिया में शायद ही किसी देश में होगी अंग्रेजों के आंकड़े हैं अंग्रेजों का एक ऑफिसर था एडम स्मिथ उसने कुछ सर्वे किया था और सर्वे किया था हमारे लिए नहीं अपने स्वार्थ के लिए कि हिन्दुस्तान के गुरूकुलों को कैसे तोड़ना है उसके लिए पहले समझना चाहिए तो उन्होंने सर्वे किया उस सर्वे की एक रिपोर्ट यह बताती है कि 1835 के साल में हिंदुस्तान की साक्षरता का प्रतिशत 100% था 1835 में हम 100% लिटरेट थे 1835 तक और क्यों थे हम 100% लिटरेट उसका उसने सबूत दिया कि हिंदुस्तान में मद्रास प्रेसिडेंसी में उसने जब सर्वे किया सबसे पहला तो मद्रास प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान का माने एक तिहाई हिस्सा जिसमें पूरा कर्नाटक आता था पूरा आंध्र प्रदेश आता था तमिलनाडु आता था केरल आता था और उड़ीसा का काफी बड़ा इलाका आता था इतना पूरा हिंदुस्तान माने मद्रास प्रेसिडेंसी तो मद्रास प्रेसिडेंसी का ऑफिस था एडम स्मिथ उसने किया सर्वे सर्वे की रिपोर्ट क्या आई उसने कहा कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कुल मिलाकर एक गांव है कुल मिलाकर पूरी प्रेसिडेंसी में और मद्रास प्रेसिडेंसी में कुल मिलाकर एक लाख पचास हजार गुरुकुल हैं, ये उसका सर्वे है आप जरा हिसाब लगाइए हर गांव में एक गुरुकुल है और हर गांव में एक गुरुकुल है माने हर गांव में एक स्कूल या कॉलेज है और अगर हर गांव में एक स्कूल और कॉलेज है तो साक्षरता तो सौ प्रतिशत होने वाली है एक दूसरी बात और बता दूं आपको जो आपको आश्चर्य लगेगा मुझे भी नहीं मालूम था जब एडम स्मिथ का सर्वे मैं निकाल के लाया लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से तब मुझे पता चला एडम स्मिथ ने एक दूसरी बात और लिखी आश्चर्यजनक कि वो जो एक लाख पचास हजार गुरुकुल हैं उनमें से बाईस हजार गुरूकुल उच्च शिक्षा के स्थान हैं माने इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन जिनको हम यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं बाईस हजार एक नहीं बाईस क्या शिक्षा उसमें दी जाती है तो वो लिख रहा है कि उनमें 18 तरह के विज्ञान शास्त्र पढ़ाए जाते हैं जिनके नाम भी हमको नहीं मालूम क्या क्या पढ़ाते हैं एस्ट्रोफिजिक्स अठारह में पढ़ाया जाता था इस देश में उसको संस्कृत में जो कहते थे आज उसका इंग्लिश इक्विवलेंट है एस्ट्रोफिजिक्स दूसरा पढ़ाते थे एस्ट्रोनॉमी तीसरा पढ़ाते थे वैदिक मैथमेटिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन ऐसे हैं कि आप तीन चार सूत्र सीख लीजिए कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसे कई फॉर्मूले हमारी एक कोई बहन है उसका नाम है शकुंतला देवी तो कहा जाता है कि वो कंप्यूटर से ज्यादा तेज कल उनको कुछ नहीं मालूम वैदिक मैथमेटिक्स की मास्टर है वो बस और कुछ नहीं तो वैदिक मैथमेटिक्स उनको इतना जबरदस्त आता है कि वो आप उनको हजार संख्या का मल्टीप्लीकेशन दे दीजिए सेकंड्स में वो जवाब दे सकती हैं वो फॉर्मूले थे वैदिक मैथमेटिक्स में वो पढ़ाया जाता था इस देश क्या पढ़ाया जाता था नीति शास्त्र जिसको आज हम कहते हैं मॉरल एजुकेशन एक्चुअली वो था नीतिशास्त्र नीतिशास्त्र में था इसको समझिए विज्ञान में और शास्त्र में फर्क होता नीति विज्ञान नहीं था माने मॉरल साइंस नहीं था नीति शास्त्र था ऐसे ही था विधि शास्त्र माने लॉ का एजुकेशन वो भी शास्त्र था और ऐसे अट्ठारह बड़े विज्ञान पढ़ाए जाते थे और पढ़ाया जाता था सिविल इंजीनियरिंग में ये जितनी टेक्नोलॉजी है स्ट्रक्चरिंग की जिसको आप आर्किटेक्ट कहकर हिंदुस्तान से बड़ा आर्किटेक्ट दुनिया में कहीं नहीं है जो हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको चले जाइए किसी भी देश में और मैंने तो यूरोप देखा है यूरोप में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट की नकल करके बनाई गई हैं मैं तो इस बात का क्लेम करने वाला हूं कि एक भी बिल्डिंग यूरोप में ओरिजिनल नहीं है चर्च के जितने स्ट्रक्चर हैं वो हिन्दू मंदिरों पर से नकल किए गए हैं एक भी चर्च का स्ट्रक्चर यूरोप में ओरिजिनल नहीं है फ्रांस का जो सबसे बड़ा चर्च माना जाता है नौत्रधाम नौत्रधाम चर्च हिंदुस्तान के मंदिर की बिल्कुल नकल है और नौत्रधाम चर्च के पास एक जमाने में कहते हैं शिवजी का मंदिर हुआ करता था कभी मौका मिला तो आपसे इस विषय पर बात करने आऊंगा हेरिटेज क्या है हमको मालूम नहीं वो अपना पूरा एक लेक्चर ही हो जाएगा तीन घंटे का इसलिए मैं वो विषय मैं नहीं लाना चाहता मैं सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में एजुकेशन कैसा पढ़ाते थे और अट्ठारह सॉरी सत्रह तक हिंदुस्तान में सर्जरी की शिक्षा देने वाले 2000 कॉलेजेस थे सर्जरी पढ़ाई जाती थी इस देश में सत्रह के साल की बात कर रहा हूं इंग्लैंड में सर्जरी हिन्दुस्तान से गई है 1790 में हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी होती थी आप पूछेंगे मुझे कैसे पता चला एक अंग्रेज ऑफिसर था 1790 के साल में उसका नाम था कर्नल कूट तो कर्नल कूट क्या हुआ था हैदर अली से लड़ने आया था हैदर अली से कई बार लड़ाइयां हुई हैं अंग्रेजों की तो कर्नल कूट हैदर अली से लड़ने आया हर बार हार के गया आखिरी बार जब वो लड़ाई करने आया तो हैदर अली ने कहा कि अब तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा बार बार आता है बार बार लड़ता है कभी हरा के भी तो देख कभी नहीं हरा पाया वो हैदर अली को तो हैदर अली ने एक बार फैसला कर लिया कि ये लड़ाई आखिरी लड़ाई होगी कि उसने कहा बार बार ये चुआ दिल्ली का खेल खेलने से फायदा क्या तो जब हारा है कर्नल कूट आखिरी युद्ध में तो वो साल था सत्रह का तो हैदर अली ने पता है क्या किया उसकी नाक काटी थी उसकी और हमारे देश में उस जमाने में एक प्रथा होती थी कि नाक कटवा के आए हैं अने बेइज्जती करके आए हैं बेइज्जती करवा के आए उसने मारा नहीं नाक काटी उसकी और कहा कि जब तुम कटी हुई नाक से वापस इंग्लैंड जाओगे तो दोबारा आने की हिम्मत नहीं करोगे तो कटी हुई नाक को लेकर भागा कर्नल कूट घोड़े पर हैदर अली की सीमा से जब बाहर निकला तो एक गांव में एक विद्यार्थी उसको मिला तो उसने देखा कि नाक से खून बह रहा है और नाक कटी हुई है तो उस विद्यार्थी ने उससे कहा कि ये कहा जा रहे हो तो वो झूठ बोलता कहता चोट लग गई है। है, तो तो उसने कहा ये ये चोट लगी हुई बात नहीं ये तो नाक काटी गई लेकिन फिर भी वो विद्यार्थी इतना अच्छा है कि कर्नल कूट से कह रहा इशारे में क्योंकि भाषा नहीं समझते वो कह रहा है कि तुम मुझे एक घंटे का समय दो मैं तुम्हारी नाक जोड़ दूंगा तो कर्नल कूट को पहले तो विश्वास नहीं हुआ फिर कहता है, मरता क्या ना करता खून निकल रहा है इतना तो उसने कहा चलो ठीक है तो उसने बच्चे ने ऑपरेशन किया है जिसकी उम्र उस जमाने में 21 साल के आसपास की है उस विद्यार्थी की और डेढ़ घंटे ऑपरेशन चला है डेढ़ घंटे ऑपरेशन चलाने के बाद उस विद्यार्थी ने कर्नल कूट को अपने घर में तीन दिन रखा है और तीन दिन के बाद उसको फ्री कर दिया कि अब तुम जा सकते हो कर्नल कूट लौट के लंदन गया है और उसने ये पूरी घटना ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखी और वो किताब मेरे पास है सत्रह सौ नब्बे की है अब कितनी मुश्किल से मिली हुईगी वो आप मत पूछिए मुझसे लेकिन वो है मेरे पास और उस किताब को मैं संभाल के रखा हुआ हूं ये सिद्ध करने के लिए कि 1790 में हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी होती थी फिर कर्नल कूट ने क्या किया अपने एक दोस्त को कहा है कि तुमको अगर कुछ सीखना है तो हिंदुस्तान जाओ तुमको कुछ नहीं आता यहां पर वो तो लंदन में कह रहा है तो अपने किसी दोस्त को उसने हिन्दुस्तान भेजा है वह मद्रास में रहा है प्रेसिडेंसी के आसपास के गांव में घूमा है पच्चीस तीस साल उसने अध्ययन किया है लौट के वापस गया है तो लंदन में एफआरएस की स्थापना की है Fellow of the Royal Society, की जिसमें आज डिग्री लेने के लिए हमारे डॉक्टर भागे भागे जाते हैं तो हिन्दुस्तान में शिक्षा का तंत्र कैसा है उसकी ये एक झलक मैं आपको दे रहा हूं दूसरी झलक वो आज आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितने मंदिर बनाए गए हैं जितनी इमारतें बनाई गई हैं उनमें से एक भी इमारत गिरती नहीं जैसे आज बनाए गए पुल दो दिन बाद गिर जाते हैं वो इमारत नहीं गिरती कितने बड़े बड़े किले बने हुए हैं मेरे गांव में जहां का मैं रहने वाला हूं एक गढ़ी बनी हुई है पूरा का पूरा किला मिट्टी से बना हुआ है से और आज तक नहीं गिरा है कितने सौ साल पुराना है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते आज तक नहीं गिरा है क्या मिट्टी है कुछ नहीं है ब्लैक कॉटन सॉयल है और वो ब्लैक कॉटन सॉयल का प्रिपरेशन ऐसा है जो खड़ी हुई है सैकड़ों साल से कोई माई का लाल दावा करके दिखा दे कंक्रीट की बिल्डिंग जो खड़ी रहेगा 100 साल से भी ज्यादा ये साइंस था हमारे यहां ये हम पढ़ते थे ये हमारे यहां पढ़ाया जाता था हिन्दुस्तान के आर्किटेक्ट के बारे में तो दुनिया के तमाम दूसरे लोगों ने लिखा वेनसांग एक चीनी यात्री है उसने हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट के बारे में एक ही शब्द कहा मार्वलस हो नहीं सकता कल्पना की बाहर है उसके एक फ्रांसीसी आया है उसका नाम है बर्नियर पियरे ए बर्नियर मूल रूप से वो साइंटिस्ट है लेकिन घूमने का काम बहुत करता है जब वो यहां आया है तो हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट के बारे में उसने जो किताब लिखी है पढ़ने लायक है क्या विज्ञान रहा है इस देश में बर्नियर ने एक मंदिर के बारे में लिखा हिंदुस्तान में दक्षिण में कहीं है अब वो जगह शायद नहीं है हो सकता मंदिर टूट गया हो कुछ साल में वो लिख रहा है कि मंदिर में मैं गया तो अद्भुत विज्ञान का वहां मैंने वो देखा मंदिर में एक जगह में खड़ा हुआ मैंने चिल्लाना शुरू किया तो मेरी आवाज तीन किलोमीटर तक जा रही थी और उसके एक कदम बाद मैंने चिल्लाना शुरू किया तो मेरी आवाज बगल वाला नहीं सुन सकता तो ये कोई बहुत गहरा ही साइंस होगा ऐसे ही नहीं बनाया गया के सूर्य मंदिर का दरवाजा आप कभी देखने जाइए मैं गया हूं सूर्य निकलते ही पहली किरण भगवान के ऊपर जाती है कोई साइंस था कोई मजाक नहीं है और इतना गहरा साइंस रहा होगा तब ये स्ट्रक्चर हैं जो आज भी हम देख रहे हैं भग्नावेश भी हमारे जो है ध्वस्त खंडहर भी हैं जो कहानी कह रहे हैं कि कितनी बड़ी विज्ञान हमारे पास रही है वो विज्ञान हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा था और उस विज्ञान से हिंदुस्तान चलता था जैसे मैंने आपसे कहा दस हजार फैक्ट्रियां थी लोहा बनाने वाली कल्पना हो सकती है किसी को और उस जमाने में जितना लोहा बनता था वो करीब करीब उतना ही है जितना आज बनता है इस देश में कोई मजाक नहीं था इस देश में बहुत गहरा विज्ञान था हमारे यहां कपड़े को रंगने के लिए जो रंग बनाते हैं जो नेचुरल कलर्स बनाते हैं दुनिया में उससे बड़ा विज्ञान कहीं अभी भी आप जाइए कोयमबटूर के इलाके में आपको वो सब मिल जाएगा मैं तो देख के आया अभी भी आप जाइए मध्य प्रदेश में सरगुजा के इलाके में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं सरकार ने उनके हाथ बंद कर दिए हैं कानून बनाकर के वो स्टील नहीं बना सकें वो रॉ मेटेरियल नहीं ले सकते जापान की कंपनी रोज रॉ मेटेरियल लेके जाती है उनको रॉ मेटेरियल लेने ले की पाबंदी है इतना गहरा विज्ञान इस देश में रहा है और वो सब हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा था और कितना ग्लोरियस एजुकेशन सिस्टम रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स में पब्लिश करने वाला हूं कुछ दिन के बाद आ जाएंगे आपके बीच में तो आपको अंदाजा लगेगा कि क्या एजुकेशन सिस्टम रहा उस एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए आया था मैकॉले और उसने सबसे पहला काम क्या किया कि हिन्दुस्तान की शिक्षण पद्धति को बर्बाद करना है अगर प्रैक्टिकली तो पहले लोगों के दिमाग में इसके प्रति हीन भावना पैदा करनी पड़ेगी तो उसने हिंदुस्तान में आकर एक मुहावरा कहना शुरू किया कि जो अंग्रेजी की पढ़ाई है वो सर्वोच्च और जो संस्कृत की पढ़ाई है वो सबसे रद्दी ये कहना शुरू किया और मैं कहले यह कहता था कि कोई भी गलत बात कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो, कहते रहो एक दिन उसका असर होता यह उसने शुरू किया और उसके साथ साथ तो उसने एक दूसरा काम और शुरू किया कि ये जितने गुरुकुल चलते हैं उच्च शिक्षा के अध्ययन के केंद्र चलते हैं इन एक एक चीज और माफ करिएगा यह थोड़ा विषयांतर हो जाएगा याद आ गई तो बता दू उन उच्च शिक्षा के केंद्रों में जो लोग पढ़ने जाते थे वो कौन थे हमारे देश में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाली कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया कभी ये सबसे बड़ी गलत और इसके आधार पर हिन्दुस्तान के समाज में जो मार हुई है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता एडम स्मिथ के आंकड़े बताते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने गुरुकुल हैं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 72% टू शूद्र हैं 28% द्विज द्विज समझते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है 28% और शूद्र है 72%। लड़कियों की क्या स्थिति है 100% परसेंट लिटरेसी है लड़कियों में कोई भी लड़की को घर में नहीं बिठाया जाता स्कूल जाना ही पड़ता है उसको पढ़ने और कभी कोई लड़की की ऐसी स्थिति है कि वो स्कूल नहीं जा सकती तो गुरुकुल का अध्यापक घर आता है उसको पढ़ाने के लिए ये सिस्टम है पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी ये वो लिख रहा है और वो कह रहा है कि शूद्रों का प्रतिशत इसलिए ज्यादा है पढ़ाई में क्योंकि हिन्दुस्तानी समाज में वो सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं सबसे ज्यादा स्किल जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब उन्हीं के कब्जे में है ये शूद्र ही है जो स्टील बनाते हैं ये शूद्र ही है जो घड़े बनाते हैं ये शूद्र ही है जो बर्तन बनाते हैं ये शूद्र ही है जो कपड़ा बनाते हैं ये शूद्र ही है जो जीवन जरूरत की सारी चीजें बनाते हैं तो जितनी टेक्नोलॉजी है वह उनके पास है और वह खुद लिख रहा है कि सिस्टम इतना अच्छा है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर तुरंत होता उसमें समय नहीं लगता मैंने एक बाप है उसने अपने बेटे को सिखा दिया अब बेटा अपने बेटे को सिखा रहा उसका बेटा अपने बेटे को सिखा रहा मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती चली आ रही है अब देखिए आज का दिमाग हमारा कितना गुलाम है मैं ये मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं गंभीरता से कह रहा हूं कि उस जमाने में जो आदमी किसी काम में लगा है तो पूरे परिवार के साथ लगा है अगर कोई स्टील बना रहा है तो उसका पूरा परिवार स्टील प्रोडक्शन में लगा हुआ है तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसकी पत्नी भी है उसकी बहन भी है उसका भाई भी है तो पूरा परिवार उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है आज अगर आपका चौदह साल का बच्चा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो कहेंगे चाइल्ड लेबर है इस गंभीरता को समझिए कि उस समय बच्चे से लेकर बड़े तक सब इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन इतना है कि हम 33 प्रतिशत एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब हम कह रहे हैं कि 14 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ किसी काम में लगा हुआ है तो वह चाइल्ड लेबर हो गया तो आपने क्या किया कि उसको चाइल्ड लेबर डिक्लेयर करके जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली थी उसको तोड़ दिया बीच में और कहां ले जाके पटक दिया आपने किसी अंग्रेजियत के स्कूल में जहां वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सीखने वाला नहीं कभी नहीं जीवन में नहीं तो हमने क्या किया अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा था एक पीढ़ी से दूसरी दूसरी से तीसरी उसको तोड़ दिया एक कानून बनाकर और वही कानून हिन्दुस्तान की सरकार आज भी चला रही है इस देश में चाइल्ड लेबर के नाम पर रोज टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट आता अब आप सोचिए कि यूरोप में मैंने मेरी आंखों से देखा है 14 साल के बच्चे अखबार बेचते हैं 12 साल के बच्चे अखबार बेचते हैं तो वहां कहा जाता है कि ये सेल्फ सफिशिएंट है सेल्फ रिलायंट है मेरे देश में चौदह साल का बच्चा काम करके रोटी कमा रहा हो तो कहते चाइल्ड लेबर है अमरी में तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई बच्चा बिना श्रम किए हुए पढ़ाई कर सकता क्योंकि इतना महंगा है पूरा सिस्टम यूरोप में भी यही हालत है मैंने मेरी आंखों से देखा रेलवे स्टेशन पर अखबार बेच रहे हैं फिर स्कूल जा रहा है, फीस की व्यवस्था कर रहे हैं सफारी कर रहे हैं कार की पैसा मिल रहा है फिर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां चाइल्ड लेबर जो है अमेरिका में शायद सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो काम करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए तो उनको कहते हैं कि वो सेल्फ सफिशियंट है सेल्फ रिलायंट है मेरे देश के बच्चे काम करें तो चाइल्ड लेबर है अब सोचिए कि यह सरकार कितनी अंग्रेजियत वाली है मैं कॉले भी ऐसे ही सोचता था हमारी सरकार भी ऐसे ही सोचती है और रोज आपको टेलीविजन पे विज्ञापन ऐसे ही दिखाया जाता कि आप अत्याचार कर रहे हैं अगर चौदह साल के बच्चे से काम ले रहे हैं वहां क्या है चौदह साल का बच्चा काम कर रहा है तो आप आत्मनिर्भर बन रहा है मेरे देश में वो अत्याचार घोषित कर दिया सरकार ने यह है मानसिक गुलामी यह है अंग्रेजियत की गुलामी और ऐसे ही तोड़ा था उसने हमारे देश के गुरुकुलों से चलने वाले एजुकेशन सिस्टम को और उस एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने में जो सबसे बड़ी सफलता मिली मैकौने को वो एक कानून के आधार पर मिली उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट उसके आधार पर उसने क्या किया यूनिवर्सिटीज बनवाई और उन यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी गई संस्कृत से चलने वाले गुरूकुलों की मान्यता खत्म की गई और मान्यता खत्म हो गई सरकारी दस्तावेजों में लेकिन समाज में मान्यता खत्म नहीं हुई तो क्या किया अध्यापकों को मार मारकर पीट पीट कर गुलाम बनाकर भेज दिया लंदन आपको शायद मालूम नहीं है अंग्रेज एक अत्याचार करते थे इंडेंचर लेबर बनाते थे हिंदुस्तानी लोगों को यहां से मजदूर बना के ले जाते थे जिनको हम गुजराती में कहते थे गिरमिटिया मजदूर गांधी जी सबसे पहला केस उन्हीं के लिए लड़ने गए थे गिरमिटिया मजदूरों के लिए जो गिरमिटिया मजदूर यहां से गए हैं वो पता है कौन लोग हैं हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन थे जिनको गिरमिटिया मजदूर बना के ले गए हैं। गिरमिटिया मजदूर यहां से गए हैं वो पता है कौन लोग हैं हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन थे जिनको गिरमिटिया मजदूर बना के ले गए हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड लोगों को कैसे बर्बाद किया यहां तो वो ले मजदूर बना के और वहां जोत दिया उनको खेत में हल के साथ खेत में जोता जाता था हल के साथ गांधी जी जब देखने गए थे डरबन के आश्रम में तो उनको आश्चर्य हुआ था कि आदमी खेत में हल चलाता ऐसे ही जैसे बैल के कंधे पर हल रखा होता और दूसरा काम क्या किया था अंग्रेजों ने कि हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन को जो बनाते थे इतना बेहतरीन कपड़ा कि एक छोटे से रिंग में से पार निकल जाता था पूरा थान ऐसे लोगों के हाथ काट दिए थे अंगूठे काट दिए थे यही सब किया था मैं और मैं कॉलेज के पहले के अधिकारियों ने ऐसे बर्बाद किया है इस देश को और स्किल्ड पर्सन को बर्बाद करने के लिए उसने कानून बना के लागू करवा दिया और पूरा सिस्टम उसने सत्यानाश कर दिया फिर भी यह था फिर भी इस देश में जो सच्चाई है वो ये थी कि उसने यूनिवर्सिटीज चलाए चले नहीं कॉन्वेंट स्कूल चलाए चले नहीं सबसे पहले कॉन्वेंट स्कूलों को कहा जाता था फ्री स्कूल्स चले नहीं बंद हो गए अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तान में कुछ साढ़े तीन कॉन्वेंट स्कूल चलाने की कोशिश की एक भी नहीं चला थोड़े दिन चला बंद हो गया चला फिर बंद हो गया बाद में अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया कि हिंदुस्तान के कॉन्वेंट स्कूलों को चलाने के लिए जरूरी है कि जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं हिन्दुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी में उनको अपने बच्चों को कंपलसरी कॉन्वेंट स्कूल में भेजना ही पड़ेगा और एक दूसरा काम और किया उन्होंने कि कुछ हिंदुस्तानी एजेंटों को खड़ा किया जो अंग्रेजी सिस्टम को इस देश में लागू करवाएं तो एक सबसे बड़ा एजेंट मिला उनको राजा राम मोहन राय जिसके बारे में हमारे इतिहास में कहते हैं कितना बड़ा हीरो सच्चाई यह है कि वो अंग्रेजों का एजेंट था बहुत कम लोग जानते हैं और हमारे इतिहास की किताबों में बताया भी नहीं गया जानबूझ राजा राममोहन राय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता के ऑफिस में क्लर्क था सिंपल क्लर्क था उसको तैयार किया गया था कि तुमको हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रचार करना तो राजा राममोहन राय ने अपनी पूरी शक्ति लगा के अंग्रेजी का प्रचार करना शुरू किया था कैसे शुरू किया खुद राजा राममोहन राय ने ऐसा इडियट वेश धारण किया कि सिर पे पगड़ी और गले में टाई हां सिर पर है हिंदुस्तानी पगड़ी और गले में है टाई और नीचे है धोती ये, ये, ये मैं उनके आपको तीन फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूं ऐसे राजा राम राय थे कि गले में टाई नीचे धोती सिर पर पगड़ी अब बताइए इससे बड़ा इडियट कोई दूसरा मिल सकता है आपको जिसके बारे में हिंदुस्तानी इतिहास में पता नहीं क्या क्या कसीदे पड़े गए क्या क्या उसके बारे में नहीं लिखा गया तो वो राजा राममोहन राय क्या करता था ईस्ट इंडिया कंपनी से तनखा मिलती थी गांव गांव गली गली घूमता था बच्चों के मां बाप को ये समझाने का काम करता था कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजिए एक बार का किस्सा है वो किस्सा पता नहीं मेरी किसी कैसेट में होगा तो जरूर सुनिए किस्सा ये है कि कलकत्ता के पास किसी गांव में ये घूम रहे हैं राजा राममोहन राय और एक गांव में जाते हैं गांव के लोगों की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजो तो गांव का एक साधारण किसान है वो पूछता क्यों भेजें हमारे गांव में तो गुरकुल चलता है तो वो कहता है कि तुम्हारे गुरुकुल में बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे कॉन्वेंट में अच्छे बनेंगे तो वो किसान पूछ रहा है कि अच्छा कैसे होगा मेरा बच्चा तो बेचारा राजा राममोहन राय पचास तर्क दे रहा है उस किसान की समझ में नहीं आ रहा अचानक से राजा राममोहन राय एक बात कहता है कि देखो तुम्हारा बच्चा कॉन्वेंट में जाएगा तो टाई लगाएगा तो वो पूछता कि यह टाई क्या होती है अब उस किसान को क्या मालूम बेचारे को कि टाई क्या होती है उसने जिंदगी में कभी देखी नहीं तो राजा राममोहन राय अपने बैग से निकालकर बांध के दिखाता है गले में लगा के तो वो कहता है कि मेरा बच्चा ठीक है ये टाई लगाएगा लेकिन इसका करेगा क्या क्यों लगाए ये टाई उसका क्या करे उसको जरूरत क्या है इसकी उस किसान के एक भी सवाल का जवाब राजा राममोहन राय के पास नहीं है फिर वो किसान चलते चलते जब राजा राममोहन राय जा रहा है तो उसको थोड़ी दया आई है तो उसके मन में थोड़ी सी दया आई तो उसने बड़े प्यार से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अंग्रेज जो आप बता रहे हो मुझको उसको तो मालूम नहीं अंग्रेज क्या है टाई का कि आप बताते हो कि अंग्रेज टाई लगाते हैं तो उनके देश में वो टाई क्यों लगाते हैं ये पूछ रहा है वो और सहज जिज्ञासा है जो वो पूछ रहा है तो राजा राम राय का जवाब सुनिए वो कहता है कि अंग्रेजों के देश में सर्दी बहुत पड़ती बहुत ठंडी पड़ती है और कितनी ठंडी पड़ती है कि एक साल में छह महीने सात महीने तक सूरज नहीं निकलता सही बात है बर्फ जमी रहती है तो इतनी ठंडी पड़ती है तो जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है उन देशों में तो वहां के लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम होता है तो नाक चलने लगती है तो वो बेचारे क्या करते हैं कि जेब में से रूमाल निकाल निकालकर पूछते रहते हैं फिर उनको लगा कि यह रूमाल गले में क्यों नहीं लटका लें तो नाक के भी पास रहेगा और पूछने में भी सुविधा रहेगी यह जवाब है राजा राममोहन राय का अब वो किसान पूछता है बहुत स्वाभाविक तरीके से कि मान लिया कि अंग्रेजों के देश में ठंडी पड़ती है उनको सर्दी जुकाम होता रहता है लेकिन मेरे देश में तो नहीं पड़ती ठंडी मैं क्यों लगाऊंगी? और मैं यही कहता हूं कि वो किसान हमसे ज्यादा बुद्धिमान था जो किसी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा था हम तो इतने बेवकूफ हैं कि इतने गर्मी पड़ने वाले देश में भी थ्री पीस सूट और टाई पहन के बैठते हैं एयर कंडीशनर में <प्राँगा> क्या मतलब है उसका हमको खुद नहीं मालूम कि क्या मतलब है इसका अंग्रेज लगाते हैं तो लगाने दीजिए यूरोप के लोग लगाते हैं लगाने दीजिए अमेरिका के लोग लगाते हैं लगाने दीजिए हम क्या कर रहे हैं उसका तो इस तरह के कुछ किस्से हैं और राजा राममोहन राय बिचारे असफल होकर चले आए हैं और मैं कहना यह चाहता हूं कि अंग्रेज पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक स्कूल नहीं चला पाए इस देश में कॉन्वेंट का नहीं चल पाया बंद हुआ तीन सौ साढ़े तीन सौ स्कूल खोले और वो बाद में बंद हो गए क्योंकि कोई भी मां बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं है क्यों हर मां बाप को उसके बच्चे के लिए गुरूकुल मिला हुआ है तो उसको जरूरत ही नहीं है कॉन्वेंट में भेजने की अब क्या हो गया है अंग्रेज चले गए आजादी आ गई और मैं अक्सर लोगों से एक ही बात कहता हूं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजों की आत्मा हम सब में प्रवेश कर गई है कैसे प्रवेश कर गई है कि जो कॉन्वेंट स्कूल चले नहीं अंग्रेजों के जमाने में वो कॉन्वेंट स्कूल आज गांव गांव गली गली घर घर खुल गए हैं दो कमरे का घर है उसमें कॉन्वेंट स्कूल खोल के रखा हुआ और कैसे कैसे कॉन्वेंट स्कूल हैं इस देश में बंबई में एक कॉन्वेंट स्कूल मैंने देखा है उसका नाम है बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल अब आप पूछिए कि बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है कुछ दिन के बाद आपको सुनाई देगा गणपति बप्पा कॉन्वेंट स्कूल हैं गांव गांव गली गली में और अब यह बीमारी शहरों से गांव में पहुंच रही है जिसको देखो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसको देखो वो कॉन्वेंट स्कूल और मैं दूसरी तरफ एक और देख रहा हूं कि जो मां बाप कभी कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं थे आज वो क्या कर रहे हैं बच्चे का जन्म लेने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आ जाते हैं इंग्लिश में और कॉन्वेंट स्कूल और एडमिशन करवाने के लिए पच्चीस का डोनेशन भी दे आते हैं अपनी जेब से निकाल के अब मैं लोगों से पूछता हूं मैं कहले तो मर गया मैं कहले कि आत्मा को आप अपने में धारण क्यों कर रहे तो कहते हैं राजीव भाई अगर बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे तो वो तो पीछे रह जाएगा सबसे पहला तर्क कि हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा पीछे रह जाएगा तो तब इसी तर्क के आधार पर दुनिया के वो सारे देशों के बच्चे पीछे रह जाने चाहिए जहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाते कॉन्वेंट स्कूल नहीं है तो ऐसा एक देश है उसका नाम है जापान जापान में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है और जापान में एक भी स्कूल इंग्लिश मीडियम भी नहीं है यह भी जान लीजिए और एक और जानकारी दे दूं जो आपको आश्चर्य लगेगा कि जापान में मेडिकल की पढ़ाई होती है जापानीज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है जापानीज में मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है जापानीज में आर्किटेक्ट की पढ़ाई होती है जापानीज में सब कुछ बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब जापानीज में ही पढ़ाया जाता है तब तो जापान को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए सबसे पीछे रहना चाहिए था क्योंकि आप मानते हैं कि बिना अंग्रेजी पढ़े बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते तो जापान को तो पूरा का पूरा डूब जाना चाहिए था लेकिन सच्चाई तो उल्टी है उन्नीस में यह जापान डूब गया था लेकिन आज जापान अमरीका के भी सिर से चढ़कर बोल रहा अमरीका की हिम्मत नहीं होती जापान से दो बातें कहने की क्योंकि जापान शक्ति है आज उसके बाद आर्मी नहीं है जापान के पास आर्मी नहीं है ये जान लीजिए आप उसके पास अपनी आर्मी नहीं है लेकिन शक्ति इतनी है कि अमेरिका की हालत खराब होती है जापान के सामने शक्ति किसकी है टेक्नोलॉजी की और पैसे की और इतना पैसा है आज जापानीज बैंकों में कि वो चाहे तो अमेरिका को खरीद के फेंक सकते हैं इतना पैसा है उनके पास कैसे हो गया बिना अंग्रेजी के बिना कॉन्वेंट के इतने आगे बढ़ गया जापान तो आप क्यों बेवकूफी कर रहे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे दूसरा एक देश है फ्रांस 1945 के सेकंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस बर्बाद हो गया था फ्रांस में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है एक भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं फ्रांस में बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता और इतना आगे है फ्रांस यूरोप में कितने वैज्ञानिक पैदा हुए हैं फ्रांस में जिनको नोबल प्राइज मिला एक देश है चीन वहां कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता बच्चा और उच्च शिक्षा भी काफी चीन भाषा में ही पढ़ाई जाती है चीन तो पीछे नहीं है दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो है चीन तो पीछे तो नहीं रह गया मैं तो ये देख रहा हूं कि जिन देशों में अंग्रेजी नहीं है वही आगे बढ़ रहे हैं हमारे जैसे तो सब फिसड्डी ही है जहां अंग्रेजी है। और आपको आज का ताजा उदाहरण दे दूं कि आप जो मानते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे बच्चे कॉन्वेंट में नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं उनका नाम है डॉक्टर एपीजे कलाम उनको इस साल भारत रत्न मिला है और डॉक्टर एपीजे कलाम की बचपन से लेकर और माध्यमिक स्तर की पूरी शिक्षा मलयालम और तमिल में हुई है कभी वो गए नहीं किसी कॉन्वेंट स्कूल में कभी उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी नहीं और जो बच्चा बचपन से लेकर और इतनी ऊंची शिक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़कर आया वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है इस समय उस तो आदमी के दिमाग की वो देखिए कितना दिमाग है उसके पास एक जमाने में हमारे पास मिसाइल नहीं थी 200 किलोमीटर की मार करने वाली आज हमारे पास 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल है उसी आदमी की बुद्धि का नतीजा है हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र को उसने अमेरिका के समकक्ष बना दिया है मिसाइल की टेक्नोलॉजी में एक भी देश ने हमको मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं दी एक भी देश ने एक भी मल्टीनेशनल ने हमको वो टेक्नोलॉजी नहीं दी वो डॉक्टर कलाम की बुद्धि से निकली है जिसने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं बचपन में कॉन्वेंट में कभी गया नहीं तो आप क्यों ये मान के बैठे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे एक दूसरी बात और कहते हैं लोग कि राजीव भाई अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज दुनिया के मुश्किल से 12 देश हैं जहां अंग्रेजी चलती है बाकी 188 देशों में अंग्रेजी चलती नहीं और अगर 188 देशों में जो भाषा चलती नहीं वो इंटरनेशनल कैसे है वो तो कभी नहीं हो सकती अंतरराष्ट्रीय। तीसरा कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है मैं कहता हूं दुनिया में अंग्रेजी से रद्दी कोई दूसरी भाषा नहीं है आप पूछेंगे क्यों ये अंग्रेजी ही भाषा है जिसमें काका भी अंकल ताऊ भी अंकल मौसा भी अंकल मामा भी अंकल फूफा भी अंकल फूफा का फूफा भी अंकल सब अंकल और ये अंग्रेजी ही है जिसमें काकी भी आंटी मौसी भी आंटी मामी भी आंटी फूफी भी आंटी सब आंटी अब आप मुझे बताइए कि काकी को मौसी बना सकते हैं या फूफा को मामा कह सकते हैं अंग्रेजी वाले तो यही कहते हैं सब अंकलें उनके यहां या सब आंटी इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी इतनी रद्दी भाषा है जिसमें अपने रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है और जिस भाषा में अपने रिश्तों को कहने के शब्द ना हो वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी में शब्दों की बहुत कमी है कुल मिलाकर अंग्रेजी में मूल शब्द हैं 2600 सिर्फ 2600 दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिया है उन्होंने फ्रेंच से लिया सबसे ज्यादा जर्मन से लिया लैटिन से लिया डच से लिया इटालियन से लिया दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिए हुए शब्द हैं उन सबको मिला दिया जाए तो अंग्रेजी में कुल शब्द हैं बारह बस और आपको शायद मालूम नहीं है कि अंग्रेजी में कुल मिलाकर के हजार शब्द हैं मराठी में इस समय अड़तालीस हजार शब्द हैं अब आप बताइए कि मराठी बड़ी है कि अंग्रेजी बड़ी है अंग्रेजी से चार गुने ज्यादा शब्द हैं मराठी में गुजराती में इस समय चालीस हजार शब्द हैं अंग्रेजी में सिर्फ बारह हजार हैं अंग्रेजी से साढ़े तीन गुने ज्यादा हिंदी में इस समय बहत्तर शब्द हैं अंग्रेजी से छह गुने ज्यादा और संस्कृत में डेढ़ लाख शब्द हैं अंग्रेजी की बाप है संस्कृत और आप जान लीजिए अगर आपके बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं तो दुनिया के इतने बड़े खजाने से वो वंचित हो रहे हैं जो हमारे पास है किसी के पास नहीं और ये भी जान लीजिए कि अभी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक डर लग रहा है कि अंग्रेजी में काम करने वाले सब कंप्यूटर बंद हो जाएंगे सन 2000 के बाद हां डर लग रहा है उनको तो बहुत वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि फिर उन कंप्यूटरों को आगे चलाने के लिए हमको संस्कृत की जरूरत पड़ेगी इसलिए दुनिया के कई देशों में संस्कृत की एल्गोर्दिन संस्कृत के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जर्मनी में सबसे ज्यादा बन रहे हैं। जर्मनी की सरकार ने तो पूरी एक यूनिवर्सिटी बना रखी है संस्कृत पर रिसर्च करने के लिए पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है उनके यहां और जितने संस्कृत के ग्रंथ यहां से जर्मनी में है आप कल्पना नहीं कर सकते एक जर्मनी का विद्वान था मैक्समूलर जितना संस्कृत भाषा का अध्ययन उसने किया है शायद ही किसी विदेशी ने किया होगा और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत ये मैक्स मैक्समुलर ने कहा खुद जर्मन था और इसलिए उसने संस्कृत में अध्ययन करना शुरू किया तो आप जान लीजिए अगर आपके बच्चे इक्कीसवीं शताब्दी में जाना चाहते हैं तो उनको संस्कृत पढ़ाइए क्योंकि इक्कीसवीं शताब्दी की भाषा होगी संस्कृत अंग्रेजी तो डूबने जा रही है और अंग्रेजी इसलिए भी डूबने जा रही है कि जिन देशों की भाषा है अंग्रेजी वो देश डूबने जा रहे हैं सबसे बड़ा देश है अंग्रेजी वाला इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन ब्रिटेन डूबने जा रहा है कैसे ब्रिटेन में इस समय इतनी भयंकर क्राइसिस है कि पीने का पानी नहीं है बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय ब्रिटेन में पीने का पानी शराब से महंगा शराब से महंगा है पीने का पानी है नहीं पीने का पानी तो वहां क्या हो रहा है टॉयलेट के पानी को सात सात बार रिसाइकिल करके पीना पड़ता है यह हालत है उनके देश की और वहां के वैज्ञानिकों में आजकल एक बहस छुड़ी हुई है कि हमारे पास अरबों डॉलर है और उस अरबों डॉलर से हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना पाए आज तक के समुद्र के पानी को मीठा बना दे नहीं कर पाए आज तक असफल रहे और जिस देश में पानी नहीं रहता उसकी सभ्यता नष्ट होती है सबसे पहले जान लीजिए आप दुनिया की वो सारी सभ्यताएं नष्ट हुई हैं जहां पानी नहीं रहा हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी हमारे यहां पानी रहा इसलिए हस्ती हमारी है और हिंदुस्तान की पूरी की पूरी सभ्यता पानी पर टिकी हुई सभ्यता माने नदियों के किनारे विकसित हुई है हिंदुस्तान की पूरी की पूरी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित होने वाली सभ्यता और हिन्दुस्तान के हर वो शहर बड़े माने जाते हैं जो किसी नदी के किनारे हैं प्रयागराज नासिक कोई भी शहर ले लीजिए जो हिंदुस्तान के पुराने ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है बनारस काशी सब नदियों के किनारे विकसित हुए शहर हरिद्वार ऋषिकेश कोई भी नाम ले लीजिए तो हिंदुस्तानी सभ्यता तो यह बड़ी सभ्यता इसलिए है कि नदियों के किनारे विकसित हुई माने पानी रहा है पानी के किनारे अब ब्रिटेन में पानी ही खत्म हो गया ग्राउंड वाटर खत्म हो गया और चूंकि ग्राउंड वाटर खत्म हो गया इसलिए टॉयलेट के पानी को इस्तेमाल करना पड़ता है रिसाइकिल करके ऐसे हालत हैं उनके डूबने जा रहे हैं वो और एक दूसरी बात मैं अमेरिका के बारे में भी कह रहा हूं अगले दो तीन साल में मैं ऐसा कहता हूं कि नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा है इस बात को समझिए कुछ गंभीर सी बात है प्रकृति पर इतना अत्याचार किया है अमेरिका वालों ने यूरोप वालों ने कि प्रकृति अब इनको सबक सिखाने जा रही है और इसका डर उनको लग रहा है क्या डर लग रहा है अभी कुछ दिन पहले जापान में एक सम्मेलन हुआ था 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक वो शहर का नाम है क्योटो क्योटो में दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और अंग्रेजी वाले देशों के सबसे ज्यादा वैज्ञानिक थे क्या चिंता करने के लिए कि हम सब मरने वाले हैं ये कह रहे थे कैसे मरने वाले हैं इन देशों ने प्रकृति पर क्या अत्याचार किए हैं इन्होंने अपने सभ्यता के लिए अपने को स्मार्ट बनाने के लिए अपने को ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है जंगलों का और जंगल इन्होंने क्यों काटे हैं टॉयलेट पेपर बनाने के लिए आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि हम हिंदुस्तानी कितने ऊंचे हैं और यूरोप अमरीका वाले कितने नीचे हैं हम कभी भी टॉयलेट में पेपर इस्तेमाल नहीं करते हमारे यहां तो पानी इस्तेमाल करने की परंपरा है उनके यहां हमेशा टॉयलेट में पेपर ही इस्तेमाल होता है और टॉयलेट का पेपर इस्तेमाल करने के लिए हजारों हेक्टेयर जंगल बर्बाद कर दिए उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए अब उनको अंदाजा है कि हमने सत्यानाश किया है अपना तो अब क्या कह रहे हैं हिन्दुस्तान जाओ और वहां से टेक्नोलॉजी लेकर आओ किसकी लोटे की टेक्नोलॉजी लेकर आओ इसको आप मजाक में मत लीजिए यह मैं बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं ये हमारा ही देश है जो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है उनके पास नहीं है वो जानते ही नहीं कि पानी का क्या इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट में वो जानते नहीं उनकी प्रॉब्लम है ये और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका डेलीगेशन अब हिंदुस्तान आ रहा है तो मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान से लोटे एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा बिजनेस अब शुरू होने वाला ऐसे ही एक दूसरी प्रॉब्लम है उनके यहां उन्होंने क्या किया कि तरक्की के नाम पर डेवलपमेंट के नाम पर एयर कंडीशनर बनाए रेफ्रिजरेटर्स बनाए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया और तमाम उल्टे सीधे काम किए अब उससे क्या हुआ क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स गैसेज निकले जिसने प्रदूषण किया पर्यावरण में और प्रदूषण इतना हो गया है पर्यावरण में उनके यहां कि ओजोन में डिप्लीशन होना शुरू हो गया अब ओजोन में अगर डिप्लीशन होगा तो अल्ट्रा वायोलेट आएंगे जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा अब वहां खतरा जानते हैं क्या हो गया खतरा यह हो गया है कि पहले ही टेम्परेचर बहुत बढ़ गया पिछले दस पंद्रह सालों में अब अगर और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो तीन डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होगा नॉर्थ पोल पर जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होगी और वो बर्फ अगर पिघलेगी और वन मीटर वाटर लेवल इंक्रीज किया समुद्र में तो सबसे पहले कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डूबेगा उसमें ये जान लीजिए इसलिए उनके हाथ कांप रहे हैं आजकल कह रहे हैं कि अब बचने के लिए कोई रास्ता बताओ न्यूयॉर्क डूबेगा कैलिफोर्निया डूबेगा लेकिन मुझे जो दूसरा दुख है और डर है वो ये कि अत्याचार किया है इन्होंने और उसमें बिचारे मारे जाएंगे कई गरीब देश अगर अमेरिका का कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डूबा तो बांग्लादेश भी डूब जाएगा श्रीलंका भी डूब सकता ऐसे 70 अस्सी देश हैं गरीब जिन्होंने कुछ नहीं किया बिचारे एकदम इनोसेंट हैं वो डूबेंगे क्योंकि ये अमरीकी और यूरोपीय लोगों ने अत्याचार किया है प्रकृति के ऊपर और मैं तो मानता हूं कि प्रकृति के ऊपर तुम अत्याचार करो उसकी एक लिमिट है उस लिमिट के बाद प्रकृति खुद बदला ले लेती है इसी को मैं कहता हूं कि अगले दो साल के बाद नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा और इसमें क्या होगा आप देखेंगे भयंकर बाढ़ें आएंगी आप देखेंगे भयंकर तूफान आएंगे आप देखेंगे कि भयंकर टेक्टोनिक डेवलपमेंट होंगे भूकंप आएंगे और ऐसे ऐसे काम होंगे जिनको आप कल्पना नहीं कर सकते और हो सकता है अमेरिका, यूरोप की एक तिहाई आबादी उसमें खत्म हो जाए ये इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया इसके लिए वो मिले थे अभी क्योटो में कि क्या करें अब तो उनमें जितने वैज्ञानिक थे नोबल लॉरियट जो आए उनमें से सबने एक ही बात कही कि हमने तो सत्यानाश कर लिया अपना अब दुनिया में एक ही देश है जो हमको दिशा दे सकता है वो है हिंदुस्तान। तो एक वैज्ञानिक ने पता है क्या कहा वो संस्कृत जानता उसने कहा कि हिंदुस्तान से दिशा मिलेगी क्यों तो उसने एक श्लोक पढ़ के सुनाया जिसको मैं अक्सर हर जगह कहता हूं कि हिंदुस्तान ही है जहां पर ये फिलॉसफी है ईशावास्यम इदम सर्वम यदकिंच जगत त्याम जगत तेन के तेन भुंजी था सिद्धनम माने जो कुछ इस चराचर जगत में है वो सब त्याग पूर्वक भोग करने के लिए है माने लिमिटलेस कंजम्पशन नहीं कर सकते कंजम्पशन को लिमिटेड करना पड़ेगा उपभोग तो को कम करना पड़ेगा और वो कहते हैं कि ये सीखना हो तो हिन्दुस्तान जाना पड़ेगा अब आप देखिए कि तरक्की क्या है और बर्बादी क्या है हमने माना कि तरक्की वो है जो अमेरिका कर रहा है यूरोप कर रहा है और अब हम देख रहे हैं कि बर्बादी के कगार पर वो पहुंच गए तरक्की का माने ये होता है कि आप अपने जीवन में चीजों का कितना कम से कम इस्तेमाल करते ये है तरक्की और बर्बादी क्या है आप जीवन में अपनी जरूरत से ज्यादा जितना इस्तेमाल करते हैं वो है बर्बादी अब देखिए हमारी सिस्टम कितनी वैज्ञानिक रही है हमारे यहां कुएं होते थे कुएं होते थे कुएं पर वो लगाई जाती थी पुली तो नहाना होता था तो कुएं में बाल्टी डालनी पड़ती थी और बाल्टी से पानी खींचना पड़ता था तो उसमें श्रम लगता था तो जब हम एक बाल्टी पानी खींचते थे तो हमको एक बाल्टी पानी का दर्द पता होता था कि एक बाल्टी पानी कैसे निकाला जाता अब विदेशी टेक्नोलॉजी आई उसने हमारे घर में नल लगा दिया तो भल बल भुलबल पानी बहता ही रहता है हमको दर्द ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं जब कुएं से पानी खींचना पड़ता था तो मांसपेशियों में दर्द होता था तो एक बाल्टी पानी में नहा लेते थे अब हमको पांच पांच बाल्टी चाहिए क्योंकि दर्द नहीं है हमको कि पानी आता कहां से है यह थी हिंदुस्तानी समाज की व्यवस्था जिसमें संयम की बात कही जाती थी और इस समाज में जो जितना संयमी है वो उतना ही ऊंचा है हमारे समाज में तो महान कौन रहा और ऊंचा कौन माना गया जिसमें शहीदी ओड़ी या फकीरी ओड़ी वो महान है इस देश में देख लीजिए आप उदाहरण उठा के भगवान राम जब तक राजकुमार हैं महल में रहते हैं कोई नहीं जानता महल त्यागा फकीरी ओड़ी और 14 साल के लिए वन में चले गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए हम पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम की करते हैं राजकुमार राम की पूजा नहीं होती इस देश में महावीर स्वामी जब राजकुमार हैं महल में रहते हैं कोई नहीं जानता त्याग करने के लिए निकल गए जंगल में और तपस्या की भयंकर छोड़ दिया जीवन का सारा मोह और त्याग दिया सब कुछ तो तीर्थांकर हो गए हम तीर्थांकर महावीर स्वामी की पूजा करते हैं ना कि राजकुमार महावीर स्वामी के महात्मा बुद्ध राजकुमार हैं महल में रहते हैं कोई नहीं जानता महल छोड़कर तपस्या के रास्ते पर चले गए तो महात्मा हो गए उनकी पूजा होती है गांधी जी थ्री पीस सूट और टाई लगाते हैं तो बैरिस्टर हैं जिस दिन सूट जला दिया टाई जला दी एक लंगोटी ओढ़ ली तो महात्मा गांधी हो गए कृष्ण जब तक रहते हैं मथुरा में तो राजकुमार हैं मथुरा छोड़ी वृंदावन छोड़ा और पहुंच गए द्वारका में तो भगवान कृष्ण हैं हम पूजा किसकी करते हैं किसको अपना बड़ा मानते हैं हम पूजा करते हैं जो जितना बड़ा त्यागी है उसकी सिख धर्म में जो पूजा की जाती है जिन बड़े गुरुओं की वो गुरु कौन है जिन्होंने समाज के लिए अपना घर छोड़ा जिन्होंने समाज के लिए अपनी पत्नी को कत्ल करवा दिया समाज के लिए अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया उनकी पूजा होती है तो इस देश में तो हमेशा से जो जितना बड़ा त्यागी जो जितना बड़ा फकीर वो उतना ही ऊंचा है ये भारतीय समाज की विशेषता है तो हमने तो त्याग और संयम को ही हिंदुस्तानी संस्कृति का बेस माना है यूरोप और अमेरिका में क्या है इसके ठीक उल्टा जो जितना भोग करे वो उतना ही डेवलप्ड है माने किसी के पास एक कार है तो कम डेवलप्ड है दो हो जाए तो ज्यादा है तीन हो जाए और ज्यादा है चार हो जाए और ज्यादा और 10, 12, 50 हो जाए तो बिलियनर है यहां तो जिसने छोड़ा है वो भगवान है वहां तो जो भोग रहा है उसको कहते हैं कि वो और आप देखिए जीवन का आनंद भोगने में नहीं है त्यागने में है यह गंभीर बात आप समझ लीजिए तो जीवन आपका हमेशा खुशी रहेगा जीवन के कोई भी क्षण को अनुभव करिए आप सबसे ज्यादा आनंद कब महसूस करते हैं जब सवेरे ही सवेरे उठते हैं शौच के लिए जाते हैं कुछ त्याग करते हैं तब आनंद मिलता है यह हंसने की बात नहीं है यह बहुत गंभीर बात है हां सवेरे ही सवेरे उठते हैं शौच के साथ साथ मूत्र का त्याग करते हैं तब आनंद मिलता है सोचिए तो सही यहां तो त्यागने में आनंद है भोगने में आनंद नहीं और भोगने की कोई सीमा नहीं होती त्यागने की एक लिमिट है आप अवर लिमिट तक जा सकते हैं भोगने में आप डूबना शुरू कर दीजिए उसमें से बाहर नहीं निकल पाए इसलिए भारतीय संस्कृति हमेशा से त्यागने पर जोर देती है भोगने पर नहीं भोगी जो होता है जो कामी होता है जो विषय वासना में डूबा होता है वो हमारे समाज में सबसे निकृष्ट माना जाता है भारतीय समाज में जो त्यागी है वो ऊंचा माना जाता है ऊपर उठा हुआ माना जाता तो यहां डेवलपमेंट की यात्रा क्या है भोग से त्याग की तरफ ये है डेवलपमेंट और ये डेवलपमेंट अगर हम नहीं समझेंगे तब तक हिंदुस्तान का शायद कल्याण नहीं होने वाला ये गंभीर बात आपको समझनी ही पड़ेगी और जब आप डेवलपमेंट की इस परिभाषा पर कसना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान में आपको जो विकसित नजर आएंगे वो ऐसे ही लोग होंगे जिनको आज आप हिकारत से देखते हैं वो शायद इस देश के सबसे विकसित लोग होंगे समझिए ये, ये भारतीय संस्कृति है और ये भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी आगे भी क्योंकि अभी भी यहां त्याग की बात है कई बार लोग मुझको कहते हैं कि राजीव भाई भारत का भविष्य क्या बहुत अच्छा है क्यों अभी भी इस देश के अस्सी आदमी त्यागी हैं भोगने वाले तो शुरू के बीस लोग हैं और इन बीस प्रतिशत लोगों को समझ में आने लगा है ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे वो समझ रहे हैं कि जीवन की जितनी सुख सुविधाएं हमने बटोरी उतना ही ज्यादा गोलियां ले लेकर नींद आती है जिनके पास कारें हैं जिनके पास मोटे मोटे बैंक बैलेंसेज हैं जिनके पास बड़े बड़े महल हैं जिनके पास ऐश्वर्य और अयासी के सबसे ज्यादा साधन हैं उन्हीं को नींद नहीं आती रात में बिना स्लीपिंग पिल्स लिए हुए और जिनके पास कुछ नहीं है दिन में 10 रुपए की मजदूरी करते हैं चादर तान के ठाक से सोते हैं सवेरे आंख खुलती है और सड़क पर ही सो जाते हैं पता ही नहीं है उनको कि गद्दे पर सोए हैं कि सड़क पर सोए और जो आदमी आठ घंटे की सुखकर नींद नहीं ले सकता वो दुनिया का सबसे ज्यादा फालतू व्यक्ति है मेरे शब्दों में जिसको नींद नहीं आ रही है जिसको भूख नहीं लग रही है ठीक से जिसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है जो बारह घंटे चौबीस घंटे डिप्रेशन में डबा हुआ है कौन सा विकसित आदमी है हो रहा करोड़पति अपने लिए लेकिन वो विकसित तो नहीं हो सकता विकसित तो वो है जो सड़क पर सो गया चार के ओढ़ के अभी आठ बजे सवेरे उठेगा छह बजे और एकदम स्फूर्दवान होकर फिर से काम में लग जाएगा हम सवेरे उठेंगे तो हंड्रेड डिप्रेशन के शिकार हो गए और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए चाय पीनी पड़ेगी कॉफी पीनी पड़ेगी ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा डिप्रेशन दूर ही नहीं होता और वो बेचारा सवेरे उठेगा सूखी रोटी खाएगा प्याज के साथ और खाएगा नमक और चल देगा काम पर फिर रात को आएगा सो जाएगा विकसित कौन है जिंदगी का आनंद आपके पास नहीं है और आप ये जान लीजिए जीवन में अगर आनंद नहीं है आपके पास जो तो करोड़ों रुपए की संपत्ति कोई मतलब नहीं रखती और एक चीज दूसरी और बता दूं आपको पैसे से आनंद नहीं खरीदा जा सकता कभी भी कभी भी नहीं होता अगर पैसों से आनंद खरीदा जाता तो जितने करोड़पति लोग हैं वो सबसे आनंद वाले होते और ये जान लीजिए जितने करोड़पति हैं वही साधु संतों की शरण में सबसे ज्यादा जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी है जीवन में तो काहे को जाते हैं साधु संत महात्माओं के चक्कर में क्यों बनवाते हैं गंडा ताबीज इसलिए तो दुखी हैं आप हर तरफ से दुखी है दुख जो है भोगने में है सुख जो है त्यागने में है डेवलपमेंट की परिभाषा समझ लीजिए जितना त्याग करेंगे उतने ही विकसित होते चले जाएंगे इसलिए मैं कहता हूं कि त्याग करिए चाय और कॉफी का आपका डेवलपमेंट होगा त्याग करिए पैप्सी कोला और कोका कोला का आपका डेवलपमेंट होगा त्याग करिए आप कॉलगेट क्लोजअप सिबाका फॉरहंस का आपका डेवलपमेंट होगा जाइए किधर पीछे लौटिए प्रकृति की तरफ हम बहुत दूर हो गए हैं प्रकृति से हिंदुस्तान में विकास माने बैक टू द नेचर भटक गए थे आप समझ में आ रहा है तो वापस लौट आइए क्योंकि अमरीका और यूरोप वालों को आज समझ में आ रहा है और उनको समझ में आ रहा है तो क्या कह रहे हैं उनको समझ में आ रहा है तो कह रहे हैं कि अब हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए अमरीका में उस किसान को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के गेहूं पैदा करता है सबसे बड़ा इनाम उसको मिलता है यूरोप में उन किसानों को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के खाद बिना केमिकल खाद के दालें पैदा करते हैं चना पैदा करते हैं फल पैदा करते हैं वो चाहते हैं कि हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए दुर्भाग्य से उनके पास गाय की संख्या इतनी नहीं है जो ऑर्गेनिक मैन्यूर दे सके उनको हमारे पास है अभी भी है बहुत बर्बाद नहीं हुआ है अभी भी ये देश काफी बचा हुआ है गांव में तो अभी बहुत बचा हुआ है बर्बादी ज्यादा आई है शहरों में गांव अभी भी बचे हुए हैं क्योंकि संस्कृति बची हुई है भारतीयता बची हुई है लौटिए प्रकृति की तरफ क्यों क्योंकि एक बात और गांठ बांध के जाइए यहां से हिंदुस्तान में रूल ऑफ द नेचर चलता है यहां रूल ऑफ द लॉ नहीं चलता इस देश में यूरोप और अमेरिका में रूल ऑफ द लॉ चलता है हिंदुस्तान में रूल ऑफ द नेचर चलता है क्यों चलता है देखिए जीवन का एक एक काम रूल ऑफ द नेचर को फॉलो करने के लिए किया जाता है मेरी मां आपकी मां आपके घर की माताएं बहने तुलसी को पानी देती हैं रूल ऑफ द नेचर फॉलो करने के लिए इस देश में मारुति कार की पूजा बेवकूफ लोग करते हैं तुलसी की पूजा होती है इस देश में रूल ऑफ दॉ चलता है तो मारुति को पानी देना चाहिए उसको टीका करना चाहिए लेकिन नहीं होता मारुति में बैठने वाली भी माताएं तुलसी को ही पानी देती हैं माने अभी भी भारतीयता जिंदा है मारुति में बैठने के बाद भी बर्बाद नहीं हुई है पूरी तरह और मैं मानता हूं कि जब तक हिंदुस्तान के घरों में तुलसी जिंदा है हिंदुस्तान की संस्कृति जिंदा है जिस दिन वो चली जाएगी घर में से निकल के उस दिन ये संस्कृति पर संकट आ जाएगा तो भारतीय संस्कृति रूल ऑफ द नेचर पर चलती है हम प्रकृति के अनुरूप चलते हैं हमारे यहां प्रकृति के खिलाफ चलना पाप माना जाता है हिंदुस्तान में चीटी को मारना पाप है जानते हैं क्यों क्योंकि प्रकृति में चींटी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसको मारना नहीं चाहिए नहीं तो वो बैलेंस टूट जाता है इसलिए चीटी को आटा डालना पड़ता मारते नहीं उसको चींटी को मारना पाप है क्योंकि संस्कृति टूटती है यहां संस्कृति पता है किससे बनती है हिंदुस्तान में संस्कृति बनी है प्रकृति से अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो संस्कृति टूटेगी तो इसलिए जीवन के जितने काम इस देश में किए जाते हैं सब प्रकृति के अनुरूप किए जाते हैं प्रकृति के विरुद्ध जाके कुछ भी नहीं हो सकता इस देश में तो लौटिए प्रकृति की तरफ तो आप आएंगे संस्कृति की तरफ तो जब मैं कहता हूं कि कॉलगेट छोड़िए नीम का दातुन करिए तो आपको प्रकृति की तरफ ला रहा हूं मैं स्वदेशी तो बना ही रहा हूं आपको प्रकृति की तरफ ला रहा हूं जो टूट गया है रिश्ता प्रकृति से उसको मैं वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं आपसे जब मैं कहता हूं कि शैंपू इस्तेमाल मत करिए साबुन इस्तेमाल मत करिए आंवला ले लीजिए अरीठा ले लीजिए शीकाकाई लीजिए ये सब प्रकृति के दिए हुए उपहार हैं जब आप इनको प्रकृति से लेंगे तो प्रकृति से आपका प्रेम बढ़ेगा जब नीम का दातुन रोज तोड़ेंगे तो नीम के पेड़ का ख्याल भी आपको आएगा तो आप उसको बर्बाद करने की नहीं सोचेंगे और दस नीम लगाने की सोचेंगे मान प्रकृति की तरफ लौटिए दूर जा रहे हैं मैं जब कहता हूं कि चाय कॉफी पीना बंद करिए क्योंकि अप्राकृतिक चीजें हैं दोनों इसलिए जहर है उसमें तो चाय कॉफी ना पीकर गाय का दूध पीजिए माने प्रकृति की तरफ लौटिए मां का दूध सबसे अच्छा दूसरे नंबर पर गाय का दूध सबसे अच्छा तो गाय के दूध को पीने के लिए लौटेंगे तो प्रकृति की तरफ लौटेंगे और जब गाय का दूध पीना शुरू करेंगे तो आपको चिंता भी रहेगी कि गाय बचनी चाहिए फिर हो सकता है एक दिन आप मारुति कार बेचकर चाय और गाय खरीदला है और जिस दिन आप मारुति कार बेचकर चार गाय खरीद लाएंगे उस दिन मैं आपके घर आऊंगा ये कहने के लिए कि सच में आपका डेवलपमेंट हो गया है क्योंकि मारुति घर में खड़ी कर लेंगे उसमें डालेंगे पेट्रोल और पेट्रोल से निकलेगा धुआं और वो धुआं घुसेगा फेफड़ों में और मर जाएंगे एक दिन आप लोग किस बेवकूफी में फंसे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बातें ये बहुत गंभीर बात है जो मैं कह रहा हूं क्वालिटी ऑफ लाइफ जीवन का मूल्य जीवन की गुणवत्ता जीवन में उत्तमता इसको समझिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में जिंदा रहने की कोशिश करिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको कोई दिशा देने वाला नहीं इसलिए स्वदेशी बनिए माने प्रकृति की तरफ लौटी स्वदेशी बनिए माने भारतीयता की तरफ लौटिए यह जो टूट गया है रिश्ता पिछले 500 साल में अंग्रेजों के आने के कारण उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं एक पुल का काम कर रहा हूं बस इतनी भूमिका है इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं और अगर ये भूमिका आपको समझ में आ जाए तो आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद